भागवत जी जिस जिस फल को या जिस औषधि को सबसे ज्यादा बढ़ाई करते हैं बखान करते हैं वो मैंने बताया त्रिफला चूर्ण है भागवत जी का ये कहना है कि पृथ्वी पर अगर कोई अमृत चीज है अमृत तत्व तो है तो वो ये त्रिफला है त्रिफला में तीन फल हैं आंवला है बहेड़ा है, है हरडे है लेकिन जो महत्व की बात आपको समझने की है वो ये कि हर बहेड़ा आंवला इसको हमेशा एक दो तीन के अनुपात में ही उपयोग करें भागवत जी ने त्रिफला उपयोग करने के लिए बोला है लेकिन उसके साथ उन्होंने एक महत्व की बात जोड़ी है कि इसको अकेला कभी भी उपयोग ना करें या तो इसमें गुड़ मिलाएं या तो इसमें शहद मिलाएं अकेला उपयोग करना हो तो ज्यादा दिन ना करें नहीं तो आपको कुछ कमजोरी सी महसूस होगी ज्यादा दिन से मतलब तीन महीने के आगे ना करें तो मैंने जो बताया रात को अगर त्रिफला ले रहे हैं तो या तो आप दूध के साथ लें, पानी के साथ त्रिफला लेना माने अकेला त्रिफला लेना ऐसा माना जाता है दूध के साथ अकेला नहीं है गुड़ के साथ अकेला नहीं है और शहद के साथ अकेला नहीं है त्रिफला में तीनों के बारे में मैंने कल थोड़ा थोड़ा आपको बताया था ऐसे ही बागवट जी कहते हैं त्रिफला जैसी ही एक वस्तु है त्रिकट है फिर ऐसे कर करके उन्होंने पूरी एक सूची बताई है अब मैं उसको विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि थोड़ा समय कम पड़ रहा है मेरे पास और मुझे आगे की कुछ बातें हैं, जो छूटी हुई हैं वो बतानी है त्रिफला जैसी कुछ वस्तुओं के बारे में मैंने कल कहा था जीरे के बारे में कहा था आपको थोड़ा हींग के बारे में कहा था अजवाइन के बारे में कहा था ऐसे ही अपने घर में एक बहुत अच्छी चीज है जिसके बारे में मैं कल छूट गया बोलना लेकिन बोलना जरूरी है वो है मैथी का दाना भागवती जी कहते हैं कि अपने रसोई में आंवला हरडे बहेड़ा इन तीनों के बाद कोई अच्छी चीज है तो अजवाइन फिर उसके बाद बोला तो जीरा फिर उसके बाद बोला तो हींग और उसके बाद फिर वो बोलते हैं सबसे अच्छी चीज है मैथी का दाना इस मैथी के दाने के बारे में इसकी जो विशेषता है मैथी की यह बातनाशक है और कफ है बात और कफ दो बीमारियों को जड़ से खत्म करने की शक्ति इस मैथी में है मैथी पित्त को बढ़ाती है वात को कम करेगी कफ को कम करेगी पित्त को बढ़ाएगी इसका मतलब यह हुआ कि मैथी उपयोग अगर आप करते हैं तो बात की बीमारियां खत्म हो जाएंगी पूरी तरह से और कफ की बीमारियां खत्म हो जाएंगी पूरी तरह से पित्त की बीमारियां बढ़ सकती हैं क्योंकि मैथी पित्त को बढ़ाती है तो जिन लोगों को पित्त की बीमारी पहले से है उनके लिए विनती है कि वो मैथी का उपयोग ना करें जिनको पित्त की बीमारी पहले से है वो मैथी का उपयोग ना करें पित्त की बीमारी आप समझते हैं एसिडिटी होना हाइपर एसिडिटी होना अल्सर होना पेप्टिक अल्सर होना मुंह में पानी आना खाने का हजम नहीं होना खाना खाने के दो तीन घंटे बाद भी खाने का टेस्ट मुंह में रहना डकारे आना वगैरह वगैरह हिचकी आना ये ज्यादातर पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां तो मैथी के लिए बाघभट्ट जी कहते हैं कि पित्त के रोगी छोड़कर बात और कफ के रोगी इसको भरपूर मात्रा में ले सकते हैं अब बात की बीमारियां अगर आपकी हैं घुट्टे दुखना कमर दुखना कंधे दुखना जोड़ों का दर्द हो इसका उपयोग जरूर करें जरूर करें अब आप पूछेंगे जी मैथी का उपयोग करने का तरीका तरीका बहुत सरल बताया भागभट्ट जी ने कि रात को एक गिलास गुनगुने पानी में या गर्म पानी में एक चम्मच मेथी दाना डाल दें रात भर उसको रखें सुबह उठकर मेथी दाने को चबा चबा के खाएं चबा चबा के खाने का महत्व तो बहुत है कई लोग मैथी की फंकी लेते हैं पिसा हुआ मैथी होता है ना उसकी फंकी लेते हैं लेकिन फंकी का महत्व तो इतना नहीं है जितना चबाकर खाए हुए मैथी का है क्यों कारण उसका यह है कि जैसे ही मैथी आप चबाते हैं लार बनना बहुत तेजी से शुरू होती है क्योंकि मैथी का जो स्वाद है ना वो कटुक है कषाय स्वाद है उसका तो उस स्वाद की कोई भी चीज आप चबाएंगे बहुत तेजी से लार बनेगी और वो लार मैंने आपको पहले ही बता दिया है आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है इसलिए मैथी दाने को चबाकर खाने का असर बहुत गहरा और बहुत अच्छा होता है तो आप मैथी दाना नियमित रूप से अपने घर में रखें रसोई में रखें उसका उपयोग करें इस मैथी दाने के लिए एक बात वैसे मैंने महसूस की है हमारे ज्यादातर घरों में अचार जितने भी बनते हैं सब में मैथी होती है ज्यादातर तो आप बागवत जी की बात अगर मानते हैं और सुनते हैं तो जो भी अचार में मैथी है वो अचार नहीं है औषधि है दवा है माने आप कभी भी अपने जीवन में ऐसे अचार खाने से परहेज ना करें जिसमें मैथी है मैथी है तो जरूर खाएं वो चाहे आम का अचार हो चाहे कोई भी दूसरा नींबू का हो या जो भी अचार आप डालते हैं अगर मैथी है तो जरूर उस अचार को आप खा सकते हैं कुछ अचारों में मैथी के अलावा यह भी होती है अजवाइन होती है अगर अजवाइन है तो आप जरूर अचार खा सकते हैं क्योंकि महत्व की बात जो आपको मैं समझाना चाहता हूं वो ये कि किसी भी अचार पर किसी भी फल पर औषधियों का असर फल से ज्यादा होता है जो विज्ञान की बात है वो ये कि आपने आचार डाला तो मान लो आम का फल था आम के फल का अचार डाला अब इस पर मैथी पड़ गई या इसमें पड़ गया ये अजवाइन पड़ गई तो अजवाइन और मैथी दो ऐसी औषधियां हैं जो दूसरे के प्रभाव को बहुत कम और अपने प्रभाव को बढ़ा देती तो कई लोग ऐसा घबराते हैं ना मुझे अचार खाना तो अच्छा लगता है लेकिन खा नहीं सकता क्योंकि मुझे ऐसी अच्छा तकलीफ है मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर मैथी पड़ी हुई है किसी भी अचार में और आप बात के रोगी हैं या आपको कफ की तकलीफ है तो बेझिझक वो अचार खाइए तो अचार के साथ मैथी जाएगी और अचार में पड़ी हुई मैथी का असर पानी की मैथी से कई गुना ज्यादा हो जाता है मैंने जो मैथी आपको बताई वो पानी में रात को डाल के सुबह खाना इसका जितना असर है लेकिन अचार में डाली हुई मैथी का असर इससे कई गुना ज्यादा है क्योंकि अचार में यह मैथी पांच छह महीने साल भर पड़ी रहती है मैथी के बारे में बागवटी जी कहते हैं कि तेल में मिलाकर अगर आपने इसको रख लिया तो मात बई है कि अचार में तो तेल भी है बिना तेल के अचार नहीं है अब मैथी उसमें डल गई तो आप समझ लीजिए कि इसकी शक्ति जो काम करने की है वो 20 गुनी ज्यादा होती है कम से कम 20 गुनी ज्यादा होती है तो इसलिए अचार में पड़ी हुई मैथी जितनी पुरानी होती जाएगी आपको उतनी ही लाभकारी और ठीक यही बात उन्होंने अजवाइन के लिए लिखी है कि अजवाइन अचार में पड़ गई है तो आप समझ लो कि वो बहुत गुनी बढ़ गई है अब मैं ये दूसरे तरह से सोचता हूं कि हमारे घर में जो माताएं बहनें हैं वो कितनी वैज्ञानिक हैं कि अचार के रूप में मैथी को या अजवाइन को इस तरह से डालती हैं वो अनजाने में कितना बड़ा विज्ञान का काम कर रही हैं जानकर करें तो आप सोचो कितना गर्व हो कितना गौरव हो लेकिन अनजाने में वो कर रही हैं तो ये बात मैं विशेष रूप से आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिस घर की माताएं अचार बनाना जानती हैं वो बहुत वैज्ञानिक है भले उन्होंने अपनी मां से सीखा हो या दादी माँ से सीखा हो या नानी मां से सीखा हो अनजाने में आपने एक ऐसी चीज सीख ली है जो दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर नहीं जानते कोई भी एम बी एमडी डॉक्टर से पूछ के देख लीजिए उसके बारे में कुछ नहीं जानता और चूंकि वो जानता नहीं है तो अनजाने में कह देता आचार मत खाओ जी हां नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा उसको ये मालूम नहीं है कि मैथी दाने का आचार है अजवाइन का आचार है जीरे का आचार है तो ये जीरा है मैथी दाना है अजवाइन है हींग का आचार एक बनता है तो बागवट जी कहते हैं कि जितने तरह के फलों के अचार हम बनाते हैं उसमें आयुर्वेदिक औषधि अगर पड़ गई है तो वो फल का असर कम है औषधि का असर ज्यादा है और आयुर्वेद की औषधियों को कुछ विशेष कॉम्बिनेशन में तेल के साथ अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो असर सबसे ज्यादा माने बागवट जी के हिसाब से अचार आप जरूर खाएं लेकिन इसमें उन्होंने बोला है कि अचार महत्व की बात है कि उसमें या तो मेथी हो या तो अजवाइन हो या तो जीरा हो या तो हींग हो दालचीनी हो जो भी है औषधि के बिना अचार ना खाएं। ये है उनका सुख थोड़ा आगे बढ़ते हैं वो हमारे रसोई घर में एक चीज के बारे में बहुत बखान करते माने बहुत बढ़ाई करते हैं वो ये कहते हैं कि जो लोग खाने के बाद पान खाते हैं चूना मिलाकर वो जिंदगी भर वात के रोगी होंगे नहीं माने चूना वो बोलते हैं सबसे बेहतरीन बातनाशक औषधि है मैथी का दाना तो है ही चूना उससे थोड़ा एक डिग्री ऊपर है मैथी दाने से चूना सबसे अच्छी बातनाशक औषधि है चूने के बारे में बाघवट जी का बहुत बहुत रिसर्च है बहुत रिसर्च है और वो ये कहते हैं कि ये भगवान की दी हुई प्रचंड मात्रा में अद्भुत ऐसी चीज है जो आपके बात के सब रोगों को दूर करेगी माने घुटने दुखते हैं कमर दुखती है कंधा दुखता चूना खाइए फिर वो कहते हैं कि इतना ही नहीं शरीर में कैल्शियम जो है ना कैल्शियम ये एक घटक है माइक्रोन्यूट्रियट इसको कह सकते हैं अंग्रेजी में सूक्ष्म पोषक तत्व तो है ये कैल्शियम के बारे में जो गंभीर बात है आज के विज्ञान के हिसाब से जो मैं कहना चाहता हूं भागवत जी ने तो साढ़े तीन हजार साल पहले कह दिया आज का विज्ञान उसको प्रूव कर रहा है कंफर्म कर रहा है वो ये कि कैल्शियम की कमी अगर शरीर को है तो आपको बीसियों नहीं ही पचासियों बीमारियां आएंगे कैल्शियम की कमी अगर है शरीर को तो पचासियों बीमारियां आएंगी क्या क्या आ सकता है हर तरह का दर्द आपको होगा हर तरह का मांसपेशियों का दर्द हड्डियों का दर्द सब तरह का हड्डियों की जितनी विकृतियां हैं वो सब कैल्शियम की कमी से आएंगे हड्डियों के जितने रोग हैं वो सब कैल्शियम की कमी से आएंगे फिर वो कहते हैं कि रक्त के बहुत सारे रोग कैल्शियम की कमी से आते हैं रक्त के रोग खून की बीमारियां। फिर वो कहते हैं कि बहुत सारे कफ के रोग कैल्शियम की कमी से आते हैं तो कैल्शियम कम नहीं होने देना चाहिए जो विज्ञान आज का कहता है आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि कैल्शियम वो माइक्रोन्यूट्रिय है वो सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसके शरीर में रहने पर ही दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व उपयोगी होते हैं ये 12-15 साल का रिसर्च है एक वाक्य में मैंने खत्म कर दिया कैल्शियम की उपस्थिति में ही बाकी सभी सूक्ष्म पोषक तत्व उपयोगी होते हैं इसका मतलब यह है कि अगर आपको शरीर में विटामिन सी का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए विटामिन ए का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए विटामिन बी का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए अगर विटामिन डी का असर देखना है तो भी कैल्शियम चाहिए विटामिन के का असर देखना है तो भी कैल्शियम चाहिए प्रोटीन अच्छे से आपके शरीर को काम में आए तो कैल्शियम चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स ठीक से आपके शरीर को मदद करे तो कैल्शियम चाहिए फैट्स आपके शरीर में डिसॉल्व होते रहें और जहां जरूरत है वहां लुब्रिकेशन में मदद करते रहें तो कैल्शियम चाहिए माने समझ लीजिए कि कैल्शियम अगर नहीं है तो शरीर में सब कुछ बीमारियां आने ही वाली है इसलिए कैल्शियम की उपलब्धता शरीर को होनी ही चाहिए अब इसके बारे में बागवटी जी कहते हैं आधुनिक विज्ञान ने अभी प्रूफ किया बागवती जी पहले ही कह गए कि हमारे शरीर की 40 वर्ष की उम्र तक 40 से 45 वर्ष की उम्र तक जो कुछ भी हम खा रहे हैं इसी में से हमको कैल्शियम मिलता रहता है सबसे ज्यादा कैल्शियम आप जानते हैं दूध में है दूध फिर दूध के बाद दही दही के बाद मठ्ठा मठ्ठे के बाद मक्खन मक्खन के बाद घी इन सब में भरपूर कैल्शियम है फिर आपने खाया संतरा, मुसम्मी, नारंगी अंगूर द्राक्ष जो भी खट्टे फल आम वगैरह वगैरह सब में कैल्शियम भरपूर मात्रा में है फिर सबसे ज्यादा कैल्शियम फलों में माना जाता केले में है केला भरपूर खाना चाहिए क्योंकि कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है और आसानी से हजम होता है तो ऐसे जो फल है इनका जो कैल्शियम है ये 40-45 साल तक हमें आसानी से मिलता रहता है क्योंकि शरीर की जो बायोकेमिस्ट्री है 40-45 साल तक एकदम दुरुस्त और तंदुरुस्त रहती है जठर अग्नि भी तीव्र रहती है बाकी सब फंक्शन ठीक है लेकिन जैसे ही 45 की उम्र खत्म होती है माताओं को यह बात विशेष रूप से कह रहा हूं बहनों को माताओं को जैसे ही आपकी 45 की उम्र पूरी होती है और आपका मैंसी साइकिल बंद होता है मासिक धर्म आपका बंद होता है उसी समय आपको कैल्शियम हजम होना कम होना शुरू होता है आप कितना भी ये सब चीजें खाएं केला भी खाएं ये भी खाएं लेकिन कैल्शियम उतना पूर्ति नहीं करता क्योंकि कैल्शियम को शरीर में डाइजेस्ट कराने वाला जो हार्मोन है वो तभी तक आपको है जब तक आपकी मासिक चक्र की शुरुआत है मासिक चक्र बंद होते ही ये हार्मोन कम होता है आप जानते हैं कई हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो कैल्शियम डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल होता है तब आपको जरूरत पड़ती है कि बाहर से कैल्शियम लें इसलिए सब माताएं इस बात को ध्यान दें और इसको गांठ बांध लें कि 45 की उम्र होते ही चूना खाएं क्योंकि अतिरिक्त बाहर से कैल्शियम उसी से मिलेगा चूना जरूर खाएं आप सबके लिए और आपको भी है चूना खाएं क्योंकि आपकी उम्र भी 45 की जब पूरी होगी तो यह जो कैल्शियम है वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है जो फलों से और सब्जियों से आ कुछ अतिरिक्त चाहिए और चूंकि बाकी सब माइक्रोन्यूट्रिय कैल्शियम की उपस्थिति में ही काम आएंगे इसलिए इस पर ध्यान दीजिए तो शायद इसलिए इस देश में एक परंपरा विकसित हुई है पान खाने की यह पान खाने की परंपरा बहुत वैज्ञानिक है बहुत ही वैज्ञानिक जिसने भी शुरू की वो बागवट का पक्का चेला रहा होगा बहुत समझकर उसने ये शुरू की और ये अद्भुत है अद्भुत मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की सब जातियों में उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम ये परंपरा है कहीं भी चले जाओ आप सिक्किम में चले जाओ अरुणाचल में चले जाओ वो भी पान खाते हैं और आप दूर दक्षिण में आ जाओ तो यहां भी है उत्तर में चले जाओ कहीं भी चले तो यह पान खाना भारतीय सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है बस ध्यान इतना ही रखिए कि पान जो है चूने का ही खाना है पान जो है चूने का ही खाना है पान कभी भी कत्थे वाला ना खाएं क्योंकि कत्था आपके लिए उतना उपयोगी नहीं है कत्था स्वाद के लिए आप उपयोग करते हैं चूना औषधि के लिए उपयोग करते हैं ये बात मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं आज फिर से इसलिए कह रहा हूं कि कुछ नए चेहरे मैं देख रहा हूं तो आपके रसोई में मेथीदाना हो गया चूना हो गया पान हो गया फिर पान के बाद आपको जीरा हींग वगैरह वगैरह अजवाइन ये सब हो गई ऐसी कुल 108 सौ औषधियां हैं गरीब से गरीब आदमी की रसोई में ये औषधियां हैं इनका भरपूर उपयोग करिए एक औषधि के बारे में भागवट जी कहते हैं और भी महत्व की है दालचीनी दालचीनी के बारे में बागवट जी कह रहे हैं कि वायु के जितने भी प्रकोप हैं जैसे दमा अस्थमा ये वायु की बीमारियां अस्थमा दमा वात की बीमारियां वायु की तो इनको खत्म करने में या समाप्त करने में या इन बीमारियों को ठीक करने में बड़ी मदद करता है दालचीनी और दालचीनी के बारे में बागवट जी कहते हैं कि यह दमा अस्थमा इनको तो खत्म करेगा ही वात के सब रोगों को खत्म करेगा कफ के रोगों को भी खत्म करता है कफ के रोग आप समझते हैं खांसी है सर्दी है जुकाम है मोटापा है वजन बढ़ना ये सब कफ के रोग हैं तो इनमें भी दमा जैसी बीमारियों जितना असर है दमा पे उतना ही इस पर भी है कफ की तो दालचीनी का भी उपयोग आप कर सकते हैं आपकी बीमारी के हिसाब से दालचीनी आप सब जानते हैं आसानी से आपको पहचान में भी आती है बस उसका उपयोग करते समय ध्यान रखें कि ये ज्यादा उपयोगी है पाउडर के रूप में कई बार मैंने देखा है भोजन बनाते समय हम दालचीनी का पत्ता डाल देते हैं या उसकी वो जो छाल जैसी है वो डाल हैं। वो उतना उपयोग नहीं आता जितना पाउडर करके वो उपयोग में आता है और दालचीनी के बारे में बागवती जी कहते हैं कि इसको अगर उपयोग कर रहे हैं तो आप गुड़ के साथ इसको खूब घिसिए रगड़िए ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। खूब अच्छे से गुड़ मिले फिर खाइए फिर पीछे से थोड़ा गर्म पानी पीजिए अद्भुत परिणाम और अगर आप शहद ले सकते हैं तो शहद के साथ तो इसका मर्दन मर्दन एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया मर्दन माने घिसना रगड़ना तो वो कहते हैं कि खूब रगड़ करके मर्दन करके शहद में ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे पांच सात मिनट फिर चाटिए और थोड़ा हल्का गुनगुना पानी पीजिए तो आपके शरीर के कम से कम तो पचास रोग यह अकेला दालचीनी खत्म कर देगा कम से कम पचास कफ के रोग और वात के रोग तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं अपने रसोई में है अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं रसोई से बाहर निकलता हूं क्योंकि रसोई में अगर मैं बोलूं तो और तीन चार दिन जाएगा आपको और ज्यादा विस्तार से यह जानना है तो मैंने बार बार कहा है पुस्तकें हैं एक पुस्तक है जो रसोई घर पर ही केंद्रित है जिसका नाम है स्वदेशी चिकित्सा और एक दूसरी है सौंदर्य चिकित्सा माने स्किन के जितने डिसीज हैं बाहर हैं आप ले जाइए भागवट जी के ही सारे सूत्र हैं बस इतना ही हमने किया है कि भाषा थोड़ी सरल की है और उपयोग आप कर सकें आज के समय में उस हिसाब से उस सूत्र को लिखा है लेकिन जितने सूत्र हैं किताबों में वो सब परीक्षण करके लिखे गए छह सात साल हमने खूब परीक्षण किया है परिणाम मिले हैं तभी उनको लिखा है ताकि किसी को फायदा तो हम दें अच्छा है नुकसान किसी का ना हो हमारे कहने और करने से मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं बागवट जी कहते हैं कि भगवान ने प्रकृति ने हमको जो बहुत सारी चमत्कारिक चीजें उपलब्ध कराई है भगवान ने या प्रकृति ने उनमें से एक चमत्कारी चीज वो बोलते हैं गाय है गाय बागवट जी कहते हैं कि भगवान ने और प्रकृति ने जितनी चमत्कारी चीजें हमें उपलब्ध कराई हैं उसमें से एक है गाय और गोमूत्र के बारे में वो बहुत बखान करते हैं बखान शब्द आप समझते हैं खूब प्रशंसा करना खूब प्रशंसा करना वो कहते हैं कि ये गाय का मूत्र अद्भुत है अद्भुत अद्भुत है मतलब वो ये कहते हैं कि बाथ पूरी तरह से खत्म करने की शक्ति इसमें है कफ पूरी तरह से खत्म करने की शक्ति इसमें है और पित्त पित्त के रोगों को भी खत्म करने की शक्ति है कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के साथ वात और कफ को तो यह अकेला ही खत्म कर देता है पित्त को खत्म करने के लिए इसमें कुछ औषधियां मिलानी पड़ती हैं लेकिन वो कहते हैं कि जीवन में तीन तरह के जो जितने रोग हैं वात पित्त कफ इनकी कुल संख्या मैंने आपको सबसे पहले दिन बोली थी एक रोग हैं लगभग भारत में दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ बात तो भारत में वात पित्त कफ के कुल 148 रोग हैं बागवटी जी कहते हैं हर रोग को खत्म करने की शक्ति अकेली अगर किसी एक वस्तु में है तो ये गोमूत्र है। मैथी का दाना वात को कम करेगा कफ को कम करेगा पित्त को खत्म नहीं कर सकता पित्त को कई बार बढ़ा देता कई लोगों को यह महसूस होगा मैथी दाना खाएं तो जलन ज्यादा होती है गैस बनती है मुंह सूख जाता है तो आप समझ लो पित्त भड़क गया आपका तो उन लोगों के लिए तकलीफ है लेकिन वो कहते हैं कि ये गोमूत्र एक ऐसी चीज है जो वात, पित्त कफ तीनों को सम में लाने के लिए सबसे ज्यादा मदद करता है अब ये तो उन्होंने लिख दिया साढ़े तीन हजार साल पहले तो जरूर कुछ ऑब्जर्वेशन किए होंगे हमको इस पर भरोसा कम होता था जब ये बात मैंने पहली बार पढ़ी तो भरोसा कम होता था कि क्या अद्भुत चीज बता रहे हैं वो बात पित्त कफ तीनों को एक साथ सम में ला सकता है थोड़ा सा मामूली हेर फेर करना पड़ेगा पित्त के रोगियों के लिए बाकी के लिए तो कुछ नहीं करना तो फिर हम लोगों को जब शक हुआ कि शायद ये इतना असरकारी नहीं हो सकता तो गोमूत्र पर हम लोगों ने कुछ परीक्षण किए हमारा एक बहुत बड़ा समूह है इस देश में तो उसमें बहुत तरह के लोग हैं वैज्ञानिक भी हैं डॉक्टर भी हैं वगैरह वगैरह तो कुछ वैज्ञानिक और डॉक्टरों ने मिलकर कहा करके देख लो बागवटी जी कह रहे हैं तो हो सकता है जरूर इसमें कुछ गंभीर बात हो करके देखो तो जब करके देखना शुरू किया तो पिछले लगभग पांच छह वर्षों में गोमूत्र पर हजारों परीक्षण किए हजारों सबसे पहले तो उसका हमने केमिकल एनालिसिस कराया कि आखिर गोमूत्र है क्या तो सबसे ज्यादा उसमें पानी है पानी के अलावा क्या है? तो पता चला पानी के अलावा उसमें कैल्शियम है तो पता चला पानी के अलावा उसमें सल्फर है पानी के अलावा उसमें आयरन है पानी के अलावा उसमें ऐसे जीवन के अठारह सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो शरीर को बहुत ही उपयोगी है पानी तो है ही गोमूत्र में आपके भी मूत्र में पानी है लेकिन पानी के अलावा उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपके मूत्र में नहीं है मनुष्य मूत्र में नहीं है कैल्शियम है आयरन है सिलिकॉन है बोरॉन है एफी है मैग्नीज है मैग्नीशियम है ऐसे अठारह सूक्ष्म पोषक तत्व अब मैं आपको पहले दिन की बात याद करा रहा हूं ये अठारह सूक्ष्म पोषक तत्व तो एक साथ अगर किसी चीज में है तो मिट्टी में है मिट्टी खेत की मिट्टी में और दूसरी अगर किसी चीज में एक साथ है तो गाय के मूत्र में दूसरी कोई भी चीज में अगर है तो गाय के मूत्र में पहली चीज जिसमें है मिट्टी और दूसरी कोई चीज तो गोमूत्र तो गोमूत्र का प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं ये जो संपूर्ण घटक वाली एक पेय पदार्थ है या द्रव्य पदार्थ है इसके बारे में वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है चमत्कारिक है तो हमको लगा कि करके देख लो तो इसका पहले हम लोगों ने केमिकल एनालिसिस कराया एक लेबोरेटरी में गाय का मूत्र डिब्बे में भरके दिया शीशी में भरके कि जरा देखो इसमें क्या है तो छह महीने के बाद लगभग आठ महीने के बाद लखनऊ एक शहर है भारत का जिसका बड़ा नाम है बड़ा जिक्र है उत्तर प्रदेश की राजधानी है वहां पर एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है उसका नाम भी बता दूं ताकि आप चाहें तो उनसे कन्फर्म कर लें प्रयोगशाला का नाम है सी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में दवाओं पर औषधियों पर काम करने वाली यह सबसे बड़ी संस्था है तो इनके यहां सबसे पहला टेस्टिंग हुआ शीशी में भरा गोमूत्र हमने दिया और तीन चार तरह के गोमूत्र दिए एक तो वो जर्सी गाय होती है ना जर्सी गाय विदेशी गाय उसका भी दिया होलेटियन फ्रीजियन जाति की गाय का दिया और जो भारत की गाय है देशी गाय अपनी उसका दिया तो वैज्ञानिकों ने छह से आठ महीना लगाया फिर रिपोर्ट आई रिपोर्ट के बाद पता चला कि शरीर की बीमारियों को खत्म करने के लिए जितने घटक चाहिए वो सब गोमूत्र में हैं सब के सब सब के सब है अब जैसे मैं आपको नाम लेके कहूं आपको त्वचा का कोई भी रोग हो गया कोई भी रोग हो गया त्वचा का तो इसका माने आपके शरीर में एक घटक कम हुआ घटकों की कमी से ही रोग होते हैं वो घटक का नाम है सल्फर एक केमिकल कम होता है जिसका नाम है सल्फर जिनको भी स्किन डिसीज होंगी उनके शरीर में सल्फर कम हो जाएगा यह है बात अब गाय के मूत्र में भरपूर मात्रा में है सल्फर भरपूर तो हम लोगों ने क्या किया कि ये त्वचा रोग वालों को इकट्ठा करके सल्फर चाहिए तो सल्फर हम चाहें तो होम्योपैथी में दे सकते थे उनको सल्फर चाहे तो आयुर्वेद में भी दिया जा सकता था हमने ना होम्योपैथी में दिया ना आयुर्वेद में दिया उनको कहा भाई गोमूत्र में सल्फर है और आपको सल्फर की जरूरत है तो आप पी के देख लो तो उनमें से कुछ ने पिया कुछ ने नहीं पिया कुछ को लगा कि कैसे पिए इसमें वगैरह वगैरह बहुत सारी तकलीफें हैं वो एक आदमी तो मुझे कहता था राजू भाई इतनी बाँस आती है कैसे पी सकता हूं और वो रोज एक बोतल दारू पी लेता था गोमूत्र पीने में उसको बाँस आती थी तो मैं उसको समझाता था भैया दारू की जो बास है उससे अच्छी तो ये है लेकिन वो माना नहीं खैर जिन लोगों ने पी लिया हमने देखा कि सवा महीने से ही उनके त्वचा का रंग बदलना और उनका जो रोग है वो बदलना शुरू हुआ तीसरे महीने तक आते आते संपूर्ण रोग ठीक और क्या क्या रोग ठीक हुए सोराइसिस ठीक हुआ जो कभी ठीक नहीं होता आप जानते एलोपैथी वाले तो कहते हैं सोराइसिस ठीक ही नहीं होता सोराइसिस के बारे में वो कहते हैं कि आदमी मरे तो ठीक होता है भाषा है डॉक्टरों तो वो सोराइसिस ठीक हुआ एग्जीमा तो इतने आसानी से ठीक हुआ कि बहुत ही आसान खुजली खाज दाद सब तरह के त्वचा रोग ठीक हुए तो बात समझ में आई कि बागवटी जी सही कहते फिर हमने इसका एक्सपेरिमेंट घुटने दुखने वालों पे किया घुटने दुखते हैं कमर दुखती है कंधा दुखता है और देखा कि रिजल्ट बिल्कुल सही है पंद्रह से बीस दिन में ही असर है फिर हमने इसका प्रयोग कफ वालों पर किया खांसी है सर्दी है जुकाम है 20-20 साल की खांसी है 25-25 साल की खांसी है अब आप जानते हैं बीस पच्चीस साल की खांसी तो ही हो जाती है या तो टीबी में बदल जाती है तो उसमें देखा तो इतना तीव्र असर है इसका कि अगर आप ट्यूबरकोलोसिस के किसी भी पेशेंट को सरकार का इलाज कराएं आप खुद कर लें यह एक्सपेरिमेंट मैं तो बीसियों बार कर चुका सरकार का इलाज आप जानते हैं गोलियां डॉट्स की गोलियां टीबी के मरीजों को देते और कहते हैं हम फ्री में बांट रहे हैं तो एक आदमी को आप बोलो कि डॉट्स खाए और इलाज कराएं और दूसरा ऐसा ही आदमी पैरेलल ले लो जिसको टीबी है अस्थमा है दमा है उसको कहो नहीं तुम सिर्फ गोमूत्र पियो और कुछ मत करो फ्रेश गोमूत्र माने फ्रेश जो ताजा तो आप देखेंगे कि वो डॉट्स की गोली खाने वाले को चार महीने से छह महीने लगेंगे और ये गोमूत्र पीने वाले को सवा महीने से दो महीना ही लगेगा और ठीक होगा और ये एक बार ठीक हुआ गोमूत्र पीके इसको दोबारा टीवी नहीं आएगी क्योंकि गोमूत्र बीमारी ही ठीक नहीं करता प्रतिरोधक शक्ति इतनी बढ़ा देता है कि वो बीमारी भविष्य में दोबारा ना आए तो समझ में आया कि बाघ जी तो कुछ गलत नहीं बोल गए सही फिर हमने और एक एक्सपेरिमेंट किए कि जिनको डॉट्स दी जा रही है ऐसे कुछ मरीज एम्स में हमने चिन्हित किए ज्यादा एक्सपेरिमेंट हमने एम्स के डॉक्टरों की मदद से किए। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के कुछ मरीज जिनको डॉट्स दी जा रही है नियमित रूप से टीवी के लिए वो आते हैं उनको शीशी में भर भर के ये दे दिया और ये नहीं कहा कि ये गोमूत्र है, क्योंकि कहो तो खाए नहीं और पिए नहीं उनको कहा यह बहुत अच्छा सीरप है आप इसको पीते रहो अब वो आते थे शिकायत करते थे कि यह कैसा सीरप है इसमें कुछ बास्ती आती है दूसरे सीरप तो मीठे मीठे लगते हैं कि भाई ये सीरप दूसरे तरह का तो उनको बताएं तो पिए नहीं और हमारा एक्सपेरिमेंट हो नहीं तो हमें तो करना था तो उनको बताया गया तो ये हमने देखा कि डॉट्स का जो काम करने का है डॉट्स माने उसके जो माइक्रोन्यूट्रिय उसके घटक जो शरीर पर काम हो रहे हैं गोमूत्र पीते ही उनके काम करने की शक्ति 20 गुने से 40 गुनी बढ़ गई डॉट्स तो काम कर ही रही है लेकिन गोमूत्र के साथ जब डॉट्स दी गई तो वही उनकी बीमारी जो छह महीने में खत्म होने वाली थी वो दो सवा दो महीने में संपूर्ण जड़ से ठीक हो गई फिर जब वो ठीक हो गए तब उनको हमने बताया कि भैया वो शीशी में भर के जो दिया था वो गोमूत्र था तो तुरंत नाक चढ़ गई उनको ठीक हो गए कहते हैं जी आपने तो बहुत अच्छा कर दिया हमको हमारी संभावना नहीं थी कि हम जिंदा भी बचेंगे लेकिन नाक तब भी चढ़ गई तो ये जो नाक चढ़ती है हमारी ये अब कम कर दीजिए इसको चढ़ाना गाय का मूत्र अद्भुत है बहुत ही अद्भुत है इसके हम एक्सपेरिमेंट करते करते 48 रोगों तक पहुंचे हैं आज 48 एट डिसीज है अड़तालीस रोग हैं वात के कफ के पित्त के तीनों के जड़ से खत्म होते हैं अभी जो लेटेस्ट हम काम कर रहे हैं आज की तारीख में जब मैं आपसे कह रहा हूं इस समय ज्यादा काम हो रहा है कैंसर पे कि गोमूत्र का कैंसर पर असर देखो क्या होता है तो गले का कैंसर आहर नली का कैंसर और पेट का इन तीन कैंसरों पर सबसे अच्छे परिणाम है गोमूत्र के तीनों कैंसर पे बाकी जो रक्त का कैंसर है उसमें परिणाम अभी उतने अच्छे नहीं है तो बागवट जी के जो परमोटेशन और कॉम्बिनेशन है मतलब कि गोमूत्र में ये मिलाओ और ये मिलाओ और इतनी मात्रा में मिलाओ और इतनी वो करके देख रहे हैं और वो करके देखने के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है इस देश में आप कभी भी वहां जा सकते हैं 11 फरवरी से काम करना शुरू कर देगा वलसाड में बन रहा वलसाड़ वलसाड़ आपने सुना है गुजरात में तो वलसाड़ के कुछ जैन समाज के लोग इकट्ठे हुए उन्होंने दिल दिखाया और दान दे दिया जितना चाहिए था माने हॉस्पिटल बनाने के लिए आप जानते हैं आसान नहीं है और कैंसर हॉस्पिटल के लिए तो थोड़ा मुश्किल है तो उन्होंने भरपूर दान दे दिया जगह भी दे दी तो हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया 11 फरवरी से काम शुरू हो जाएगा जो वैज्ञानिक गोमूत्र पर काम कर रहे थे पिछले छह सात साल से वो सब इकट्ठे होकर वलसाड़ में बैठेंगे और सिर्फ कैंसर पे काम करेंगे क्योंकि बाकी काम तो करके देख चुके हैं वो सब में अच्छा है हर बीमारी में काम आ रहा है कैंसर में करेंगे और हर तरह के कैंसर में करेंगे गर्भाशय के कैंसर में करेंगे रक्त कैंसर में करेंगे ब्रेन ट्यूमर जो कैंसर में कन्वर्ट होता है उसमें करेंगे और शायद हमें लगता है एक डेढ़ साल के बाद मैं दोबारा आपको मिलूंगा तो इस पर बहुत विस्तार से बात करूंगा कि कैंसर में क्या रिजल्ट है तीन तरह के कैंसर के रिजल्ट तो अभी बता सकता हूं गले का आहार नली का और पेट का ये तो बहुत अच्छे से ठीक हो रहा है लेकिन बाकी कैंसर में भी इसका कोई असर है आपने कैंसर के बारे में जितना कुछ सुना है उसमें से एक बात मैं कहूं कि आधुनिक विज्ञान यह कहता है कि शरीर को कैंसर तभी होता है जब शरीर में एक केमिकल कम होता है उस केमिकल का नाम है कर्क्यूमिन ये आज के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके निकाला है कर्क्यूमिन नाम का एक केमिकल है यह कम है तो जरूर तो खत्म होगा आदमी कैंसर आएगा और खत्म होगा और इस केमिकल की कमी से जो कोशिकाएं होती हैं वो अनकंट्रोल्ड होती हैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर एक जूथ जैसा बना लेती है वो ट्यूमर हो जाता है फिर ट्यूमर बाद में ब्लास्ट होता है और फिर वो मैलिग्नेंट होता है पहले बिनाइन फिर मेलेग्नेंट और फिर अंत में कहते हैं जी डेथ ही है और कुछ है नहीं उसमें कंट्रोल के बाहर है वो सब सारे वैज्ञानिक इसमें लगे हुए अब संयोग की बात देखिए कि जिस कर्क्यूमिन की बात आज के वैज्ञानिक कर रहे हैं वो कर्क्यूमिन भरपूर मात्रा में गोमूत्र में है भरपूर मात्रा में और एकदम डाइजेस्टिबल फॉर्म में है डाइजेस्टिबल माने तुरंत पियो और असर करे ऐसा देर नहीं लगे ये कुछ ऐसा संयोग है प्रकृति का वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये तत्व कम होता है तभी कैंसर होता है अब यही तत्व गाय के मूत्र में है तो हजारों साल पहले बाघवट की कही हुई बात अब सिद्ध हो जाएगी साल भर में तो सब मान लेंगे अब तक जितने रिसर्चेज हुए हैं गोमूत्र पर इन पर भारत सरकार के सामने रिपोर्ट्स पेश की गई भारत सरकार की जानते हैं एक काउंसिल है जिसका नाम है एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इनके पास सब कुछ जाता है सबसे पहले तो वो सब गया तो एमसीआई वालों ने नाक चढ़ाई बहुत क्या आप ले आए गोमूत्र ऐसा बात करते हैं ये क्या ले आए गोमूत्र माने उनको लगता है कि ये तो बेकार की चीज है गोमूत्र अब उनका कुतर्क क्या है वो जरा देखो कुतर्क तर्क है तो चलो अच्छा है हम उनसे संवाद कर सकते हैं समझा कुतर्क करते कहते हैं जी ये गोमूत्र इतना ही अच्छा होता तो गाय छोड़ती क्यों इसको शरीर से हम्म जब हमारा झगड़ा हुआ ना एमसीआई वालों से आधुनिक डॉक्टरों से और उन्होंने ये कुतर्क करना शुरू किया कि क्या फालतू बात करते हैं गोमूत्र इसमें कुछ है क्या मैंने कहा भैया बहुत कुछ है नहीं तो कोई मूर्ख नहीं था जो साढ़े तीन हजार साल पहले इसको लिख के चला गया और उसके बाद भी कई लोगों ने कहा वैद्यों ने कहा कई वैद्य हैं जो बिना आपको बताए गोमूत्र देते रहते हैं और आपको ठीक करते रहते हैं उनके बहुत सारे काढ़े बहुत सारी दवाएं गोमूत्र में बनाते हैं आपको नहीं बताते ये अलग बात है क्योंकि हर वैद्य मुझे यही कहता है बता दो तो नाक चढ़ जाती है सबकी नाक चढ़े तो थोड़ा रजिस्टेंस आता फिर दवा का असर कम हो जाता तो बिना बताए देते रहते तो हमको कॉन्फिडेंस था तो डॉक्टरों से जब झगड़े हुए हमारे आज के डॉक्टरों से तो उनका पहला ही कुतर्क था जी अच्छा होता तो गाय छोड़ती क्यों खुद न रखती उसको तब मुझे मेरी पुरानी एक बात याद आई मेरी दादी मां हमेशा मुझे कहा करती थी वो कभी स्कूल में नहीं गई कॉलेज में नहीं गई लेकिन ज्ञान बहुत था उसको हमारे देश में ऐसा ही है जो स्कूल कॉलेज में नहीं गई वो सब ज्ञानी है ये मेरा पंद्रह साल का सौ प्रतिशत तजुर्बे का हिस्सा है इसमें कोई कमी नहीं है जो स्कूल नहीं गए कॉलेज नहीं गए बहुत ज्ञानी है उनके पास नॉलेज बहुत है फंक्शनल नॉलेज जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिव और फंक्शनल नॉलेज उनको जबरदस्त है और वो इतनी ज्ञान की बातें कई बार कर जाते हैं कि हमारा सिर घूम जाता है एक बार मैं आपको ये छेपक है लेकिन मैं जोड़ देता हूं आपको समझ मैं एक बार पटना रेलवे स्टेशन पे उतरा बहुत बार जाता रहता हूं घूमता रहता हूं तो रात के ढाई बजे थे अब ट्रेन से उतर गया सामान थोड़ा ज्यादा था मेरे पास एक ही सामान है किताब है मेरे कपड़े तो दो ही तीन हैं बस किताब है तो ये उठाए गट्ठर अब कैसे उठाएं तो कुली चाहिए भाई तो ढूंढना शुरू किया तो एक ही कुली दिखाई दिया मैंने कहा भाई जरा ले चलो बाहर तक उसने कहा साहब थोड़ी देर रुक जाओ मेरा कुछ झगड़ा है किससे झगड़ा है तो मेरी पत्नी से झगड़ा हो रहा है थोड़ी देर रुक जाओ फिर मैं ले जाऊंगा तो मैं खड़ा हो गया दोनों की बात सुनने लगा पति और पत्नी बात कर रहे थे उसकी पत्नी कहीं गांव से आई हुई थी कोई मामला था मुझे ज्यादा उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि वो जो है ना स्थानीय भाषा बोलते हैं और मैं थोड़ा मूर्ख आदमी हूं मुझको कम समझती तो मैं सुन जरूर रहा था झगड़ा चल रहा था अंत में कुछ फैसला हुआ और फैसला हुआ फिर उसने कहा चलो अब आपका सामान लेता हूं तो मैंने जिज्ञासा से पूछ लिया भाई बात क्या थी तो उसने कहा कुछ नहीं मैंने कहा बता दो भाई उसने कहा मेरे घर की बात है आपको क्या बताऊं तो फिर भी मैंने कहा बता दो तो उसने कहा बात इतनी सी थी कि मेरी पत्नी कुछ कह रही थी मैं मान नहीं रहा था फिर मैंने कहा क्या हुआ उसने कहा अब मैंने मान लिया मैंने कहा क्यों मान लिया अब देखो उसने जो आगे बोला तो मैं तो दंग रह गया मुझे लगा कि मैं इसके पांव छोलूं ये इतना महान आदमी है कुली है वो कहता है जी स्त्री जो होती है ना स्त्री वो खूंटा होती है खूंटा खूंटा समझते हिंदी का शब्द है खूंटा खूंटा जिससे हम गाय बांधते हैं बैल बांधते हैं वो कहते हैं स्त्री जो होती है खूंटा होती है और इस खूंटे से पूरा घर बंधा रहता है ये खूंटा उखड़ गया तो घर उखड़ जाता है अब मैंने कहा कि भाई इसने कहीं यूनिवर्सिटी में गया नहीं कोई डिग्री इसके पास है नहीं इतने ज्ञान की बात इसने कैसे कही तो मैं पूछा तुम कहां रहते हो तो उसने बताया वहां रहता हूं कंकड़ बाग कोई जगह बताई थी वहां रहता हूँ झोपड़ी में रहता हूँ फिर मैंने कहा ठीक है झोपड़ी में रहते वो अलग बात है तुम्हारे मित्र यार कौन है तो उसने कहा मेरे ही जैसे है कोई कुली है कोई पत्थर तोड़ता है कोई कुछ करता है हम सब रात को बैठते हैं और यही चर्चाएं करते मैंने कहा बड़े ज्ञान की बात है ये तो कोई फिलोसोफर इस बात को पाने में दस साल लगाएगा डबल पीएचडी करना पड़ जाएगा उसको ट्रिपल पीएचडी और उसको साधार तो मेरा यह मानना है कि ये बिना पढ़े लिखे लोग बहुत ज्ञानी हैं, ये अनजाने में कई बार ऐसी बातें करते हैं या ज्ञान के काम करते हैं जो जानकर करें तो सबका गौरव और सम्मान इतना ही हो जितना हमारा आपका है तो बागवट्ट जी ने कह दिया उसके बाद बहुत सारे वैद्यों ने अनजाने में ये किया कि बागवट्ट जी कह गए इसलिए गोमूत्र में घिस के दो हरडे है ना गोमूत्र में घिसके दो तो ज्यादा लाभ करती है पानी में घिसके दो तो कम लाभ करती है ऐसे ऐसे तो मैंने उन वैज्ञानिकों से झगड़ा ले लिया इसी आधार पर कि ये बोला है हजारों साल किया है ये अलग बात है कि रिपोर्ट्स नहीं रखी उन्होंने तो ठीक है हम निकाल के देंगे आपको तो उनका एक ही कुतर्क था कि जी मूत्र इतना अच्छा होता तो गाय क्यों छोड़ती इसको आपका मूत्र अगर इतना अच्छा होता तो आप क्यों छोड़ते इसको फिर बाद में मुझे दादी की बात याद आई कि दादी ये कहती थी कि यह गाय नहीं है माता है माता है माता वो कभी भी हम कहते थे गाय तो वो कहती थी गाय मत बोलो गो माता या तो माता बोलो नहीं तो गो माता गाय नहीं बोलने दिया कभी भी उसने क्योंकि गाय बोलना वो कहती थी अपमान है उसका तो गो माता है अब माता जो होती है हर जरूरी चीज बच्चे के लिए छोड़ती है यह आप सब जानते हैं बच्चा उत्पन्न हुआ तो उसको सबसे ज्यादा जरूरी है दूध तो माँ दूध छोड़ना शुरू कर देती है बच्चे होने के पहले तक नहीं है वो बच्चा होने के बाद ही है तो माता के बारे में ये कहा जाता है माँ की परिभाषा इस देश में है कि हर जरूरी चीज जो उसके बच्चे को चाहिए वो छोड़ती है तो मुझे लगा गाय भी माता है तो ये बहुत जरूरी चीज है शायद हमारे लिए मूत्र तो ये हमारे लिए शायद छोड़ती है हम मूर्ख हैं कि उसको इकट्ठा नहीं करते बेकार जाने देते हैं तो वैज्ञानिकों को मैंने कहा भाई हमारे यहां तो ये कहा जाता है कि यह गाय नहीं है माता है तो मां कुछ जरूरी चीज हमारे लिए छोड़ती है तो शायद ये जरूरी हो तो उनका अच्छा ठीक है अब आप बहुत जोर दे रहे हो और हमने कई तरह का प्रेशर डलवाया था उनके ऊपर तो चलो करके देख लेते हैं फिर एम्स के और एमसीआई के वैज्ञानिकों ने काम किया और काम करने के बाद आठ महीने के बाद वो कहते हैं बात आपकी बिल्कुल सही है ये गोमूत्र हमारे लिए ही गाय छोड़ती है हमारे लिए ही छोड़ती है हमको बीसियों बीमारियां हैं जो इससे ठीक होती है तो आप अपने जीवन में गाय के प्रति देखने का थोड़ा नजरिया बदल दो अब तक आप गाय को दूध के लिए देखते थे अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं मूत्र के लिए देखो दूध तो बोनस है मूत्र उसकी जिंदगी के आखिरी दिन तक मिलने वाली औषधि है दूध तो थो थोड़े ही दिन मिलेगा आप जानती हैं गाय थोड़े दिन दूध देती है जैसे मां थोड़े दिन दूध दे सकती है वैसे गाय भी थोड़े ही दिन दे सकती है हमेशा नहीं दे सकती थोड़े दिन के बाद दूध बंद हो जाता है लेकिन मूत्र जीवन के आखिरी दिन तक देती है और उस मूत्र से हमने करके देख लिया वैज्ञानिकों ने मान लिया कि अड़तालीस बीमारियां तो जड़ से ठीक हो जाती है ये बीमारियां क्या क्या है फिर से सुना देता हूं जोड़ों के दर्द सब तरह किसी भी स्तर के जोड़ों के दर्द पित्त की बीमारियां किसी भी तरह की कफ की बीमारियां किसी भी तरह की गोमूत्र से ठीक होती है आप बोलेंगे इसको लेना कैसे चाहिए बागवत जी ने इसका तरीका यह बताया है कि गोमूत्र लेना हो तो उसका सबसे अच्छा समय है सवेरे का सबेरे का समय बताया है अच्छा है सवेरे गोमूत्र लेना चाहिए कितना लेना चाहिए तो यह मात्रा बागवट जी बोलकर गए कि जो बहुत ज्यादा बीमार हैं बहुत बीमार हैं उनको एक दिन में 100 ग्राम 100 ग्राम नहीं कहा है लेकिन जो मात्रा दी है वो ग्राम के बराबर है और 100 ग्राम बोल रहा हूं ताकि समझ में आए, नहीं तो उनकी मात्रा बोल दी तो समझ में नहीं आएगी लेकिन वो लगभग 100 ग्राम तो जो बहुत बीमार है उनको सौ ग्राम सौ मिली लीटर सौ ली ली माने एक कप जो चाय का है ना उसमें डेढ़ सौ चाय आती है एक सौ तो उसका पाओ कप मान लो ये बीमार बहुत बीमार बहुत बीमार लोगों के लिए और वो कहते हैं कि इसको आधा आधा करके लो तो और अच्छा है तो आधा एक बार ले लिया आधा दूसरी बार ले लिया और जिस समय लें पेट खाली रहे तो नाश्ते के पहले अब पेट खाली दो समय रहता है दिन में एक तो सुबह सुबह और दूसरा जब भोजन के बाद आप चार घंटे निकल जाए ना तो पेट लगभग खाली हो जाता है तो शाम को ले सकते हैं बीमार लोगों और जो बीमार कम है या स्वस्थ हैं, निरोगी हैं और लेना चाहते हैं उनको एक ही बार तो 50 मिलीलीटर की मात्रा उन्होंने बताई उसके लिए। स्वस्थ कम बीमारी 50 मिलीलीटर 50 मिलीलीटर माने एक कप का तिहाई हिस्सा वन थर्ड तो ये आप ले सकते हैं अब जिस गाय का मूत्र आप ले रहे हैं उसके बारे में एक छोटी जानकारी उन्होंने जोड़ी उसमें वो ये कहते हैं सूत्र में कि गाय जो मूत्र पीने लायक माने औषधि के रूप में देती है वो गाय को पैदल चलना बहुत आवश्यक है माने वो चले दिन में घूमे टहले बांधी हुई गाय जिसको आप चलने ही मत दो घर में ही बंधी रहे उसके मूत्र के बारे में बागवटी जी कहते हैं कि वो उपयोगी नहीं है उपयोगी नहीं अब हमने क्या देखा कि यह जो जर्सी गाय है ना जर्सी होलेस्टियन फ्रीजियन यह बंधी हुई गाय है आप इसको छोड़ भी दो तो जाती नहीं है बद्ध से बैठ जाती है खड़ा करो फिर बैठ जाएगी फिर खड़ा करो फिर खड़ी भी नहीं होती ज्यादा देर बैठी रहेगी चलना तो उसके लिए इतना भारी है कि जब वो चलेगी तो ऐसी कराह निकलती है उसके मुंह से तो यह बंधी हुई गाय है बागवती जी कहते हैं बंधी हुई गाय का मूत्र अच्छा नहीं है तो हमने जर्सी का निकाल के देखा वो सच में अच्छा नहीं जर्सी गाय के मूत्र में तीन ही घटक है और देशी गाय के मूत्र में 18 घटक है जो कुछ मिट्टी में है वो गाय के मूत्र में है अच्छा फिर मुझे बचपन की एक बात याद आई मेरी दादी मां ने कहा कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता हैं। अब बात सुन ली बैठ गई मन में एक्सप्लेनेशन में पूछता था अपने आप से कि ये कैसे हो सकता 33 करोड़ देवता 33 करोड़ देवता तो हमारे यहां एक शब्द है कोटी कोटी कोटी है ना कोटी कोटि का एक अर्थ होता है करोड़ और कोटी का एक अर्थ होता है प्रकार संस्कृत शब्द है कोटि कोटी का एक अर्थ है करोड़ दस करोड़ बीस करोड़ पचास करोड़ जो गिनती में आप गिन कोटी का दूसरा अर्थ है प्रकार तो शायद यहां पर जो अर्थ है वो प्रकार वाला है तेतीस प्रकार के देवता तैतीस करोड़ नहीं क्योंकि जिस समय बागवती जी ने लिखा था उस समय हिंदुस्तान की आबादी 20 करोड़ से कम रही होगी तो 33 करोड़ देवता कैसे हो सकते हैं जब कुल मनुष्यों की संख्या इतनी कम है तो शायद वो प्रकार वाला है और आजकल बहुत लोग खिल्ली उड़ाते हैं ना हिंदू धर्म की ये ईसाई लोग और मुसलमान लोग जो खिल्ली उड़ाते हैं ना वो इसी पे आ जाते हैं क्या बात करते हो तैतीस करोड़ देवता है तुम्हारे हमारे यहां तो एक ही देवता है और देवता तो एक ही होता है तो वो शायद तैतीस प्रकार के देवता हैं ऐसा है अब मैंने एक बार पुराने शास्त्रों से गाय का एक चित्र निकला हुआ देखा तो देवताओं का बना हुआ था कि गाय के शरीर में कौन कहां है जैसे गाय के मूत्र में धनवंतरी देवता है गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है एक संस्कृत सूत्र है गोमय वसत लक्ष्मी गाय के गोबर में लक्ष्मी है गोमूत्र में धनवंतरी है गाय के गले में शंकर जी है ऐसे ऐसे करके है अब मैंने कहा करके देखो भाई हैं तो करके देख लो तो पहली बात तो समझ में तुरंत आ गई कि गोमूत्र से इतने रोग ठीक हो रहे हैं और धनवंतरी तो आरोग्य के लिए ही उत्पन्न हुए थे तो मूत्र में धनवंतरी तो है पक्का गोबर में लक्ष्मी है क्या तो हम लोग छह सात साल से ये प्रयोग कर रहे हैं और अब जाके हम ये कह सकते हैं कि सच में महालक्ष्मी है गोबर में लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी क्योंकि हमने गोबर का उपयोग किया खेतों में यूरिया डीएपी बंद करा दिया भारत में हमारा जो अभियान है ना हिंदू स्वराज अभियान आजादी बचाओ आंदोलन इसके करीब करीब कार्यकर्ता पूरे देश में 18-20 हजार ऐसे हैं जो गोबर से ही खेती करते हैं यूरिया का एक दाना नहीं डालते डीएपी नहीं डालते गोबर ही डालते हैं जब जरूरत पड़े गाय का गोबर डालते और उनकी खेती पहले से इतनी अच्छी है कि उत्पादन उनका दो से तीन गुना बढ़ गया पहले हमारा कोई कार्यकर्ता कपास करता था तो यूरिया डीएपी से एक एकड़ में दो ढाई क्विंटल अब गोबर डाल के करता है तो सात क्विंटल कपास पहले हमारा एक कार्यकर्ता गेहूं करता था तो यूरिया डीएपी से एक एकड़ में बारह क्विंटल गेहूं अब गोबर से गेहूं करता है तो चौबीस से पच्चीस क्विंटल गेहूं उसी एक एकड़ धान करते थे चावल करते थे तो यूरिया डीएपी से आता था मुश्किल से पंद्रह सत्रह क्विंटल धान चावल उसमें भी कम होता था अब हम धान करते हैं तो तीस क्विंटल तक आता उसी गोबर से बाजरे में किया मक्के में किया गन्ने में तो इतना अद्भुत परिणाम है कि यूरिया डीएपी का गन्ना करो तो गन्ना ज्यादा से ज्यादा आठ फीट ऊंचा होता है गोबर से गन्ना करो तो चौदह फिट तक ऊंचाई जाती है गन्ने में यूरिया डीएपी से रिकवरी आठ परसेंट है गोबर से रिकवरी चौदह पंद्रह परसेंट है और जो गोबर से गन्ना करें और उसका गुड़ बनाए रस से गुड़ बनाए तो वह गुड़ का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव सत्तर किलो है और आप पंद्रह रुपए किलो खरीदने में परेशान हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में लोग कहते हैं कि जी गोबर का गन्ना और उसका रस और गुड़ मिलता नहीं किसी देश में भारत में ही संभव है क्योंकि देशी गाय ही भारत में और किसी के पास देशी गाय है नहीं तो गोबर में लक्ष्मी है क्योंकि आप उत्पादन बढ़ाएंगे बाजार में बेचेंगे लक्ष्मी आएगी तो गोमय वसती लक्ष्मी गोमूत्र धनवंतरी सूत्र कुछ ऐसा है कि मूत्र में धनवंतरी गोबर में लक्ष्मी अब ये गोबर पर एक्सपेरिमेंट करते करते हम यहां तक आए हैं कि गाय के गोबर में से गैस निकलती है ये गैस से आप अपने घर का चूल्हा तो जला ही सकते हैं ये तो पुरानी बात है अभी आज की बात जो है वो ये कि गाय के गोबर से निकली हुई गैस से गाड़ी चला सकते गाड़ी माने टाटा सोमो टाटा इंडिका टाटा सियरा टाटा की वो सफारी ये सब चलती है बहुत आराम से चलती है गोबर गैस है ना उसको सिलेंडर में भरो और वो सिलेंडर गाड़ी में लगा दो तो बिना इंजन बदले और कोई तकलीफ किए वो ही गाड़ी दौड़ती है दिल्ली में आईआईटी है कभी भी आप वहां चले जाइए आईआईटी कैंपस की सब गाड़ियां गोबर गैस से ही चलती हैं और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में एक केस का भी फैसला हुआ है हमारे देश का अदालत अब तक यह कहती थी कि गाय दूध न दे दो तो बेकार है काट दो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया वो कहते हैं ये दूध नहीं दे तो भी उतनी ही उपयोगी है क्योंकि गोबर दे रही है और मूत्र दे रहे कोर्ट ने अपना जजमेंट बदला ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना जजमेंट बदला ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद अब थोड़े दिन में हमारी तो एक योजना है आप अगर मदद करेंगे तो हम जरूर करेंगे इस योजना को गांव गांव जहां भी गाय है वहां गोबर है गोबर है तो हम क्या करने वाले हैं गोबर गैस प्लांट छोटे छोटे हर जगह गैस निकालो और सिलेंडर में भरो कंप्रेसर की मदद से आप जानते हैं कोई भी गैस सिलेंडर में भरी जा सकती है तो कंप्रेसर की मदद से गैस सिलेंडर में भरो और सिलेंडर खुद भी इस्तेमाल करो दूसरों को भी दो ये एलपीजी का चक्कर खत्म करो क्योंकि एलपीजी आयातित है माने इम्पोर्टेड है दूसरे देश के सामने हम भिखारी बन के खड़े हैं जी दे दो ईरान से मांग रहे हैं इराक से मांग रहे हैं ईरान आंखें दिखा रहा नहीं देते हा देंगे तो इस कीमत पे देंगे गरज है तो ले लो नहीं तो मत लो तो हमारी सरकार भीगी बिल्ली बनी हुई उनके सामने रे, रे है घिघियाती है ये चक्कर अभी खत्म करना हमको तो डीजल पेट्रोल ही खत्म करना है इस देश में जरूरत ही नहीं डीजल पेट्रोल जब तक गाय जीवित है उसका गोबर है गोबर से गैस है गैस से सब चलेगा आपकी बिजली भी बना लो गाड़ियां भी चला लो रसोई गैस भी जला लो घर के सब काम गोबर गैस से हो सकते हैं और गोबर गैस की बनाई हुई रोटी का स्वाद आपके एलपीजी की रोटी के स्वाद से कई गुना अच्छा है करके देख लीजिए तो हमारी भविष्य की योजना है कि हम इस अभियान में आगे ये करने जा रहे हैं गांव गांव के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देके कैसे गोबर गैस बनाई जाए कैसे प्लांट लगाया जाए कैसे उसको निकाला जाए गैस को कैसे सिलेंडर में भरा जाए जिस दिन ये काम बड़े पैमाने पर चल पड़ा हिंदुस्तान को डीजल पेट्रोल एक बूंद खर्च करने की जरूरत नहीं गाय से ही देश चलेगा तो समझ में आएगा कि इसमें महालक्ष्मी है गाय के गोबर लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी भारत में 17 करोड़ गाय है इसकी डबल चाहिए 34 करोड़ में यह हो जाएगा हमने जो हिसाब निकाला है एक गाय का गोबर एक दिन में 10 किलो अभी एक सत्रह करोड़ गाय है तो एक दिन का उनका गोबर है 170 करोड़ किलो लेकिन सारे देश के डीजल की खर्चा और पेट्रोल का खर्चा और एलपीजी का खर्चा ये पूरा अगर हम कवर करना चाहें तो गाय चाहिए चौंतीस करोड़ हम आधे का तो कर सकते हैं आज जितनी गाय है 34 करोड़ अब ये 34 करोड़ गाय कहां से आएगी ये तभी आएगी जब कटना बंद हो आप अगर इसका संरक्षण करें गाय का कटना इसका बंद करा दें तो गाय की संख्या अपने आप 34 करोड़ हो जाएगी क्योंकि भारत की जो गाय है देशी गाय वो 20 साल जीवित रहती है और 20 साल में कम से कम सत्रह बार मां बन सकती है वो भारत की गाय और ये जो जर्सी है ना इसकी उम्र ही नहीं है ये ज्यादा से ज्यादा आठ से नौ साल जीवित रहती है और आठ से नौ साल में पांच छह बारी मां बनती है और भारत की जो देशी गाय है इसके बारे में भागवत कहते हैं कि इससे जैसी कोई दूसरी चीज भगवान ने नहीं बनाई भागवत जी कहते हैं कि इसके जैसी दूसरी चीज कोई भगवान ने नहीं बनाई ये देशी गाय है मां बनेगी बछड़ा आएगा बछड़ी आएगी तो गाय बनेगी बछड़ा आएगा तो बैल बनेगा और देशी गाय का बछड़ा ही बैल बनता है ये जर्सी वाला नहीं बनता क्योंकि देशी गाय के शरीर पर कंधा है तो कंधा चाहिए ना बछड़े को बैल बनने के लिए तो वो तभी संभव है इसलिए देशी गाय का संरक्षण करना बहुत जरूरी है आप बोलेंगे जी संरक्षण कैसे हो भागवत जी कहते हैं कि भारत को भगवान की सबसे अच्छी देन है वो ये गाय है जिसको हम देशी गाय कहते हैं इसकी हमेशा सेवा करो तो ये संरक्षित हो शायद इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा गाय की सेवा करो तो मोक्ष मिलेगा तैतीस प्रकार के देवता खुश रहेंगे और मैंने करके देखा ये देशी गाय आप घर में रखो उसकी सेवा करो सवेरे सवेरे सोके उठो बस गाय को देखो कुछ मत करो बैठ जाओ देखो उसको सामने और आपके शरीर में इतनी खुशी और आनंद पैदा होगा उसका चेहरा देखने मात्र से करके देख लो इसको मैं अभी एक, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं डिप्रेशन के कुछ मरीजों को मैंने इकट्ठा किया है एक गौशाला में एक गौशाला में डिप्रेशन के मरीजों को इकट्ठा किया कोई दवा नहीं देते वो कहते हैं जी गाय के सामने बैठो बस और देखो उसको देखो उसकी आंखें देखो आंखों में जितनी सुंदरता है देशी गाय की कहीं नहीं मिलेगी आप और जो आप गाय पहचान सकते हैं भारत में एक गाय है किल्लारी गाय कहते हैं उसको किल्लारी गाय एकदम गुलाबी आंखें सुर्ख गुलाबी आंखें उसकी आंखें देख लिया आपने तो डिप्रेशन और अवसाद आपका खत्म हो जाए इतना आनंद मिलता है गाय को देखने से तो गाय देखने मात्र से अगर आनंद की प्राप्ति हो रही है तो ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है मूत्र से तो बीमारियां ठीक हो ही रही हैं गोबर से तो बहुत कुछ हो ही रहा है अपने देश में उसकी आंखें देखने मात्र से खुशी पैदा होती है और उसी गाय के साथ एक भैंस को देख लो बराबर में एक गाय खड़ी कर लो एक भैंस खड़ी भैंस का चेहरा देख लो आप तो ना हो तो डिप्रेशन हो जाएगा भैंस का चेहरा देखते ही मन में जो पैदा होता है ना वो वॉमिटिंग सेंसेशन जैसा कुछ और गाय का चेहरा देखते ही खुशी तब मुझे ये सब बातें समझ में आई कि हमारे पूर्वज पुरखे गाय के लिए कितने प्रेमी और कितना उसको बचाने के लिए लगे रहे और आप जानते हैं कि इस हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई गाय से शुरू हुई जो अठारह में मंगल पांडे ने गाय की चर्बी के कारतूस की बात सुनी नहीं होती तो गोली मारी नहीं होती तो क्रांति शुरू नहीं होती और महात्मा गांधी जो इस आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे वो ये कहते थे मेरा शरीर काट दो गाय को मत काटो और एक जगह तो गांधी जी ने अंग्रेजों को कड़क भाषा में कहा कि तुम भारत को गुलाम रखना चाहते हो रखो गाय काटना बंद कर दो मैं आंदोलन वापस ले लूंगा वो कहते हैं गाय बच गई तो आजादी तो आ ही जाएगी एक बार गांधी जी को एक अंग्रेज पत्रकार ने पूछा कि आपको आजादी और गाय दोनों में से क्या चाहिए तो कहते हैं गाय बचा दो आजादी तो आ ही जाएगी फिर गांधी जी जैसे आदमी को इतना लगता था और गाय के बारे में इतनी सारी अच्छी बातें कहते हुए एक खराब बात कह दूं कि यही गाय सबसे ज्यादा कट रही है और आप जिस राज्य में रहते हैं वहां सबसे ज्यादा कट रही है तमिलनाडु और केरल एक साल में साढ़े चार करोड़ गाय कट जाती है इस देश इस तमिलनाडु में ऐसे ऐसे कतलखाने हैं जहां एक दिन में चौदह हजार गाय कट जाती है आप चाहें तो सबके नाम पते मैं दे सकता हूं इसी तमिलनाडु केरल में उससे भी बड़े कतलखाने हैं जहां एक दिन में सत्रह अठारह हजार गाय कट जाती है तो जो गाय इतनी उपयोगी है वो कट रही है इसको कटना बंद कराना ही पड़ेगा अगर हिंदुस्तान को डीजल पेट्रोल के दुष्चक्र से निकालना है मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूं एलपीजी गैस का सिलेंडर आप कितने में खरीदते हैं तीन रुपए में हां गाय गैस का सिलेंडर माने गोबर गैस का सिलेंडर उतना ही बड़ा जो एलपीजी का है आप अगर गोबर गैस का खरीदो तो सड़सठ में मिलेगा सिक्सटी आप एक लीटर पेट्रोल में कितनी गाड़ी चलाते हैं एक लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर है ना 10 नहीं नहीं 20 मान लो अच्छी से अच्छी गाड़ी एक लीटर पेट्रोल में अच्छी से 20 किलोमीटर एक किलो गोबर गैस में वही गाड़ी तैतीस किलोमीटर चलती है एक किलो गोबर गैस में वही गाड़ी तैतीस किलोमीटर और आप जब खर्चा निकालते हैं ना गाड़ी चलाने का पर किलोमीटर खर्चा तो डीजल का खर्चा शायद साढ़े के आसपास आता है पेट्रोल का खर्चा छह साढ़े छह रुपये आता है गाय के गोबर से पर किलोमीटर गाड़ी चलाने का खर्चा एक रुपये पंद्रह पैसे आता है तो सस्ता भी पड़ेगा हमारे यहां आसानी से उपलब्ध है क्योंकि गायें उपलब्ध है और पूरे देश को डीजल पेट्रोल का साल का खर्चा अभी दो लाख अस्सी हजार करोड़ का हो चुका है सरकार इसी से सबसे ज्यादा परेशान है यह पूरा खर्चा बच सकेगा और 2,80,000 करोड़ में तो 34 करोड़ गाय आराम से पाल सकेंगे तो गाय बचाने का काम करना है वो इसलिए कि भागवट जी बोलकर गए हैं कि ये सबसे सुंदर वस्तु या चीज या प्राणी बनाया इस देश में भगवान ने और मैं ऐसा मानता हूं कि थोड़ा इसको संशोधन कर सकते हैं प्राणी नहीं प्राण है ये देश का और हम ये कहते हैं ना जानवर जानवर नहीं जान है इस देश को भारत को अगर भारत की जान है तो ये गाय है भारत की प्राण है तो ये गाय है ये है तो हम हैं कई बार मैंने लोगों को यह कहते सुना है हम गाय पालते हैं उनको हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप गाय नहीं पालते गाय आपको पालती है ये अहंकार मत करिए अपने मन में कि हम गाय पालते हैं आपके मन में विनम्रता आनी चाहिए कि गाय हमें पालती है आप क्या पालेंगे जी वो तो भगवान की है आपकी हैसियत में ही उसको पालने की वो तो भगवान की कोई कृपा हो गई आपके ऊपर जो आपको दे दी उसने तो ये कृपा आप सब पर हो तो इसके लिए कुछ प्रयास करें आप बोलेंगे जी क्या करें सबसे पहला प्रयास कि गाय का कतल रुके गाय का कतल रुकने में आप कहेंगे जी हम क्या कर सकते हैं आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं वह यह कि आप अपने जीवन में एक संकल्प ले लो कि जी दूध पियेंगे तो गाय का ही पिएंगे मुझे बाबूजी जी तीन चार दिन से एक जानकारी दे रहे हैं एक राधा कृष्ण बजाज जी उनके यहां आया करते थे राधा कृष्ण बजाज का नाम शायद आपने सुना हो बहुत बड़े गांधीवादी नेता रहे बिनोवा जी के साथ रहे और आजादी के आंदोलन से इस देश को संभालने और संभालने में लगे रहे उन्होंने संकल्प ले रखा था जी दूध पीऊंगा तो गाय का ही तो ये बाबू बताते हैं कि इनके घर आते थे तो गाय का ही दूध पीते थे मैं सोचता हूं कि राधा कृष्ण बजाज जैसा संकल्प सब ले लें कि जी दूध पिएंगे तो गाय का ही पियेंगे पियेंगे ही नहीं भैंस का पियेंगे नहीं डेरी का गाय का ही पियेंगे तो आप जितने लोग यहां बैठे हैं अगर आपने ये संकल्प ले लिया कि रोज गाय का ही दूध पियेंगे तो इसी चेन्नई में गाय पालने वालों की लाइन लग जाएगी आप देखना क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं आज का मार्केट कंज्यूमर मार्केट है बायर्स मार्केट है आज की दुनिया में खरीदने वाले का मार्केट है बेचने वाले का कुछ नहीं है जो डिमांड खड़ी करे तो सप्लाई आती है तो आप सोच लो जी गाय का ही दूध पिएंगे तो गाय के दूध की सप्लाई आएगी कैसे आएगी कुछ लोग गाय खरीदेंगे कुछ गाय पालन करेंगे कुछ गौशालाएं खोलेंगी कुछ दूध डेयरियां बनेंगी फिर आप बोलेंगे जी देशी गाय मिलेगी मिलेगी क्योंकि सत्रह करोड़ अभी है पूरी नहीं कट गई है सत्रह करोड़ अभी है तो मिल जाएगी और जितनी अच्छी गाय चाहिए उतनी अच्छी मिल जाएगी आप कहेंगे जी देशी गाय का दूध कम होता है ज्यादा दूध की गाय भी है कम दूध की गाय भगवान ने इस देश में बड़ा बैलेंस बनाया ये बहुत दिन में मेरे समझ में आया कि जो गाय दूध कम देती है उसके बछड़े मजबूत बैल होते हैं और जिसका दूध ज्यादा है उसके बछड़े कुछ कमजोर बैल होते हैं तो कम दूध देने वाली गाय बछड़ों के लिए है ज्यादा दूध देने वाली गाय आपके लिए है गाय सबको ध्यान रखती है तो आप ज्यादा दूध वाली भी गाय ले सकते हैं इस देश में ऐसी गायें हैं। आप चलो तो मैं दिखाऊं जो पैंसठ लीटर दूध देती है एक दिन पैंसठ लीटर आपको चाहिए तो एक लाख रुपए की है महंगी नहीं है पांच लाख की गाड़ी खरीद लेते हैं आप दस लाख की गाड़ी खरीद लेते हैं एक लाख की, है। की गाय क्या महंगी है और वो गाय अगर आ गई तो आप देख के दंग रह जाएंगे क्योंकि मैंने वो हरियाणा में देखी है पंजाब में देखी है पैंसठ लीटर दूध है एक आदमी निकाल नहीं पाता तीन लगते हैं निकालने है। हाँ क्योंकि कितना निकालेगा और मैंने देखा हरियाणा में जो लोग रखते हैं ना उनके घर में तीन लोग उसका दूध दहते और इतनी सीधी इतनी सीधी है वो कि बच्चा भी चाहे तो उसका दूध दुहने बैठ जाए न लात मारती न सिंग मारती है दूध बहुत है खाना भी थोड़ा अच्छा है उसका क्योंकि दूध इतना अच्छा तो खाना भी अच्छा होगा उसको एक चीज बहुत पसंद है जो आप खिलाए तो गन्ना होता है ना गन्ना उसके ऊपर का हिस्सा ये खिलाते जाओ दूध उसका बढ़ता ही रहता कम नहीं होता पहली बार मां बनेगी दूसरी बार दूध बढ़ता ही जाता गन्ना खिलाते रहो बस उसको सबसे ज्यादा ऐसी भी गाय इस देश में है जो पैंसठ लीटर दूध देती है और ऐसी भी गाय है जो एक लीटर दूध देती है वो आपके आसपास है लेकिन एक लीटर वाली भी तिरस्कार मत करो क्योंकि वो बछड़े जो देगी वो बैल बनेंगे अच्छे तो बैल तो चाहिए हमें क्योंकि ट्रैक्टर से खेती ज्यादा दिन कर नहीं पाएंगे जो डीजल सौ रुपए लीटर हुआ तो क्या चलाएगा ट्रैक्टर किसान तो बैल तो चलाना ही पड़ेगा इसलिए देशी गाय कम दूध वाली उसको आप तिरकार की दृष्टि से मत देखो उसके बछड़े मजबूत बैल हैं जो दूध ज्यादा देती है उसके बछड़े कुछ कमजोर होते हैं मैंने वो करके देखा कम दूध वाली गाय का बछड़ा बैल बनता है ना तो तीन टन माने तीन हजार किलो माल आराम से चालीस किलोमीटर तक बिना रुके लेके जाता है और जो ज्यादा दूध देने वाली गाय है उसका बछड़ा तीन टन माल लेके जाएगा लेकिन तीन जगह रुकेगा रेस्ट लेगा फिर चलेगा और जो कम दूध वाली गाय का बछड़ा है वो स्पीड बहुत तेज है उसकी दौड़ने में आप मुकाबला नहीं कर सकते घोड़े का उसके साथ और जो ज्यादा दूध वाली गाय है उसका बछड़ा होता है बैल लेकिन धीरे धीरे चलता है तो हर एक चीज की अपनी अपनी विशेषता है इस देश में भगवान ने सब कुछ सोच समझ के बना तो आप दूध पीना शुरू करो गाय का तो गाय की डिमांड बढ़े तो फिर यहां गौशाला खोले या पहले से चल रही गौशाला सुधारो फिर आप बोलेंगे जी रखेंगे कहा चेन्नई के आसपास इतनी ज़मीनें हैं बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारी जमीनें हैं आप कहीं भी ले सकते हैं और ये विदेशी कंपनियां आके चेन्नई के, के आसपास ज़मीनें खरीद रही हैं, तो आप क्यों नहीं खरीद सकते गाय के लिए तो आप सब मिलकर मेरा तो ऐसा भावना है कि एक समिति बना लो या तो एक ट्रस्ट बना लो दो चार सौ पांच सौ गाय रख लो संभालना कैसे वो मेरे जैसे लोग आपको बताते रहेंगे और कोई भी गाय का वारिस हो सकता है दस दस हजार रुपये इकट्ठा करो एक एक गाय आपके नाम से वहां रहे घास चारा खिलाने वाला और उसकी साथ संभाल करने वाले जितने लोग चाहिए कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे क्योंकि गाय पालन करने के लिए मन में जो भक्ति है ना वो बहुत लोगों में अभी भी बची हुई है ऐसे बिहार में मैंने हजारों लोग देखे जो गाय पालन के लिए कहीं भी जाने को तैयार है उत्तर प्रदेश में है तो वो आ जाएंगे आपकी गायों को संभालेंगे उनको पुण्य चाहिए मोक्ष चाहिए आपको दूध चाहिए दोनों का मेल हो जाएगा तो पालने वाले भी मिल जाएंगे गाय भी मिल जाएगी बस आप तो संकल्प कर लो जी कि हम तो करेंगे अब आप में से जो भी लोग दानवीर हैं जो दान देते हैं मैं कहता हूं गाय के लिए निकालो थोड़ा थोड़ा और गाय के लिए थोड़ा थोड़ा निकाला तो पूरी व्यवस्था बन जाएगी मैं तो आपको मेरे छोटे से गांव की जानकारी दे रहा हूं मैं बहुत छोटे गांव में रहता हूं सेवाग्राम उसका नाम है गांधी जी का बसाया हूं तो गांधी जी का असर अभी तक उस गांव पर है गांधी जी गाय को बहुत प्रेम करते थे तो उस गांव के जितने भी किसान है वो गाय ही पालते हैं मैं जिस छोटे से गांव में रहता हूं उस गांव के आसपास के चालीस गांव में छप्पन गाय है आसपास के चालीस गांव में छप्पन हजार गाय हर दिन एक सवा लाख लीटर दूध आता है और जिसको चाहिए वो चला जाता है फिर थोड़ा बच जाता है तो उस दूध से बिस्किट बनाते हैं गाय के दूध का बिस्किट हमारे यहाँ का खा लें तो आप सारे बिस्किट भूल जाएंगे फिर वो बच जाता है तो फिर दही बना लेते हैं दही का मट्ठा मट्ठे से मक्खन बना लेते हैं मक्खन से घी भी मिल जाता तो घी भी मिलता है वहां पर गाय के दूध का मक्खन भी मिलता है मावा मिलता है मावा माने खोवा फिर उससे पेड़ा बना लेते हैं वगैरह वगैरह सब हो रहा है और जो किसान ये गाय पाल रहे हैं उनके पास जमीन नहीं है ज्यादा आप ध्यान दो इस बात किसी के पास एक एकड़ दो एकड़ लेकिन सब लखपति हैं। गाय की ताकत से जमीन ज्यादा नहीं है जितनी है वो गाय के घासचारे के लिए ही पूर्ति है लेकिन दूध और दूध की दूसरी चीजें जो वो दे रहे हैं कुछ किसानों को तो यह बात इतनी समझ में आई है कि अब उन्होंने दूध देना बंद किया वो कहते हैं जी दूध नहीं देंगे आपको घी चाहिए तो ले लो घी दे देंगे आपको शुद्ध गाय का दूध नहीं देंगे मैंने एक दिन पूछा भैया क्यों तो उसने कहा ये जो दूध हम दे देते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं बचता जो घी देंगे तो मठ्ठा तो बचेगा कम से कम देखो कितनी इंटेलिजेंट वो आदमी यूनिवर्सिटी में नहीं गया एग्रो इकोनॉमिक्स उसने कभी नहीं पढ़ा वो कह रहा है कि जो दूध दे दिया तो मेरे पास तो कुछ बचता नहीं है मैं मठ्ठा तो बचा सकता हूं अगर घी दूंगा आपको मठ्ठा मैं पीऊंगा मेरे बच्चे पिएंगे बचेगा तो गाय पिएगी घी आप ले जाओ तब मुझे समझ में आया कि हमारे देश में कहते थे ना दूध बेचा नहीं जाता ऐसा कहते है ना पुराने लोग दूध बेचना पुत बेचने जैसा है बच्चे को नहीं बेच सकते तो दूध भी नहीं बेच सकते तो वो शायद कहावत इसलिए बनी होगी क्या आप अगर दूध बेचते रहोगे तो कुछ बचेगा नहीं तो दूध बेचो मत दूध के बनाओ दही दही का बनाओ मट्ठा मट्ठे से निकालो मक्खन घी बेचो तो घी बेचो तो भाव भी अच्छा है 180 रुपए किलो तो हमारे यहां मिलता है लेकिन वही घी बंबई जाता है तो 500 रुपए किलो बिक जाता है बेंगलोर चला जाए तो छह सौ किलो भाव है जर्मनी चले जाए तो चार हजार किलो तक भाव मिल जाता है वही घी का 180 से लेकर चार रुपए किलो तक का रेट है गाय के देशी घी का जर्मनी वहां अमेरिका वगैरह वगैरह उनको भी चाहिए मिलता नहीं क्योंकि उनके पास देशी गाय नहीं जर्सी तो मेरा मानना है गाय का आप थोड़ा पालन उसका संरक्षण संवर्धन शुरू कर दो गौशाला बनाने का काम अगर यहाँ हो जाए तो आपकी गौशाला को पैसे की तो जरूरत पड़ेगी नहीं दान के रूप में मैं आपको विनम्रता से कहता हूं एक गाय जो दूध देती हो साल की कमाई उसकी दो लाख रुपए की है और खाने का खर्चा उसका बीस हजार रुपए का है तो बीस हजार का खाना खाएगी दो लाख की इनकम है दूध के रूप में दही के रूप में घी के रूप में मक्खन के रूप में मूत्र के रूप में और गोबर के रूप में टोटल इनकम दो लाख की और जो बूढ़ी हो गई दूध देना बंद करे तो भी साल की इनकम सवा लाख की है तो भी खर्चा वो ही का तो इनपुट कम है आउटपुट ज्यादा है इसलिए गाय का बिजनेस भी आप करें दूध का गाय से मतलब दूध का दही का मक्खन का घी का गोबर का आप शुरू कर दो मैं आज बोल रहा हूं तीन साल बाद सरकार बोलेगी इसी बात को कि गोबर गैस प्लांट लगाओ जगह जगह सिलेंडर में गैस भरो और गाड़ियां चलाओ डीजल हम ला नहीं सकते पेट्रोल ला नहीं सकते डेढ़ रुपए लीटर तो इसलिए ये गोमूत्र से शुरू हुई आपके बीच की बात वहां तक पहुंचती है और आप दूध पियोगे तो गाय बढ़ेगी मूत्र का उपयोग करो दवा के लिए तो भी गाय बढ़ेगी गोबर का उपयोग करो खेत में तो भी गाय बढ़ेगी ये तीन तरीके से गायों को आप बचा सकते हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ा सकते हैं यहां पर अपने निरंजन भाई हैं ये और इनकी पत्नी गाय के सेवा में लगे हुए हैं आपको कभी गोमूत्र की जरूरत हो तो इनसे ले लेना अब मैं पांच मिनट में खत्म करता हूं कि गोमूत्र से और क्या क्या कर सकते हाँ और क्या क्या बागवटी जी कहते हैं आंख के कोई भी रोग आंख के सभी रोग कफ के रोग हैं जो आंख में है जैसे मोतिया हुआ ये कफ का रोग है कैट्रेक्ट जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ग्लूकोमा ग्लूकोमा एक रोग है ना काला पानी काला रेटिनल डिटैचमेंट एक रोग है जिसका तो दुनिया में कुछ भी इलाज ही नहीं है रेटिनल डिटैचमेंट का ऑपरेशन भी नहीं है उसका हो भी तो सक्सेस नहीं है आप अमेरिका चले जाओ और किसी डॉक्टर को कहो रेटिनल डिटैचमेंट का तो कहेगा ऑपरेशन कर सकता हूं गारंटी नहीं है विजन आएगा कि नहीं तो रेटिनल डिटैचमेंट ग्लूकोमा कैटरेक्ट और आंखों में छोटी मोटी बीमारियां बहुत है आंखें लाल होना आंखों से पानी निकलना आंखों में जलन होना तो छोटी छोटी से लेकर सबसे खराब बीमारी रेटिनल अटैचमेंट ये सब गोमूत्र से ठीक होती है क्योर होती है शब्द पे ध्यान देना कंट्रोल नहीं क्योर होती है जड़ से खत्म होती आप बोलेंगे जी क्या करें बस इतना ही करना है कि देसी गाय का मूत्र कपड़े से छान कर एक बूंद आंख में डाले आप में से किसी को चश्मा उतारना है अगर अपना तो जरूर डालें तीन महीने में आप लगातार डाल के देख लीजिए नंबर बदल जाएगा और सवा डेढ़ महीने में चश्मा उतर जाए ग्लूकोमा बिना ऑपरेशन ठीक होता है चार सवा चार महीने में कैटरेक्ट अगर आपको डिसॉल्व करना है छह सवा छह महीने में ठीक हो जाता है रेटिनल डिटैचमेंट को एक साल लगता है लेकिन लगातार गोमूत्र डालते रहिए एक एक बूंद बस इतना पर्याप्त है आंखों में बच्चों के कान बह रहे हैं कान आप जानते हैं छोटे छोटे बच्चों के कान में मवाद निकलता है बस दो या तीन दिन एक एक बूंद कान में गोमूत्र की डाल दीजिए पूरा कान साफ हो जाएगा मवाद निकलना बंद बच्चों की नाक बहुत बहती है बार बार सर्दी होती है बार बार जुकाम होता है बागवट जी कहते हैं कि नाक बह रही हो सर्दी बहुत हो जुकाम बहुत हो तो गोमूत्र तो नहीं कहा उन्होंने गोघ्रथ कहा गोघ्रथ माने गाय का घी एक एक बूंद नाक में डाल दो बच्चों के सर्दी जुकाम ऐसे गायब होगा जैसे गधे के सिर से सींग। गाय का घी अच्छा आपको नींद नहीं आती अच्छी नींद लेनी है बढ़िया नींद लेनी है डीप स्लीप लेनी है रात को एक एक बूंद गाय का घी नाक में डाल के सो जाओ बहुत गहरी नींद आएगी आपको खर्राटे बंद करने हैं बहुत लोगों को खर्राटे आते हैं रात को सोते समय सोने वाला तो नहीं जानता पड़ोसी जानता है कि क्या तकलीफ होती है तो जिनको भी खर्राटे बहुत आते हैं उनके लिए बहुत अच्छी दवा में बता के जा रहा हूं गाय का घी एक एक बूंद नाक में डाल लो तीन दिन बाद चौथे दिन से खर्राटे बिल्कुल बंद हो जाएंगे स्मूथ एकदम आपकी नींद हो जाएगी तो गाय के घी का भी उपयोग है औषधि के रूप में गोमूत्र का अब आता हूं बाल झड़ते हैं बहुत बहुत सारी बहनें शिकायत करती हैं बाल झड़ रहे तो गाय के दूध का दही बनाओ दही दही को तांबे के बर्तन में रख दो पांच छह दिन रखा रहने दो फिर हरा हरा हो जाएगा फिर उस दही को बालों में लगाओ एक घंटे के बाद बाल धो दो, दो शीकाकाई से शैंपू से नहीं शीकाई से हफ्ते में चार बार कर सकते हैं और बाल टूटना एक ही हफ्ते में बंद हो जाते एक ही हफ्ते कई बहनों ने तो मुझे बताया राजीव भाई हमने तो एक ही बार किया था उतने में भी बंद हो गए अच्छा भविष्य में बाल ना टूटे अच्छे रहें दुरुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, तो महीने में एक बार या नहीं तो महीने में दो बार गाय के मूत्र से बाल धो लो बहुत अच्छा कंडीशनर है नेचुरल ऑर्गेनिक कंडीशनर है गाय का मूत्र तो जैसे आप कंडीशनर यूज करते हैं ना उसकी जगह गोमूत्र यूज कैसे करें गाय के मूत्र में थोड़ा पानी मिला देना और जैसे कंडीशनर यूज करते हैं वैसे कर लेने और आगे बढ़ता हूं बच्चों की पसलियां बहुत तकलीफ की स्थिति में हो बच्चों की आप कई बार महसूस करते हैं ना उनको बलगम जमा हो गया कफ जमा हो गया तो ऐसे बच्चों को एक चम्मच गौमूत्र पिला दो एक ही दिन के बाद वो सारा कफ उतर जाएगा आपको पीना है तो आप भी पी लो आधा कप तक पी सकते हैं फिर उसके बाद पिंड के जितने भी रोग हैं मूत्रपिंड के रोग आप सब समझते हैं किडनी के फेलियर के और किडनी के तकलीफ के ये सब में बहुत अच्छी दवा है गोमूत्र उपयोग करो गाय का मूत्र आधा कप किडनी फेलियर के सब केसेस में आप उपयोग कर सकते हैं मूत्र के कोई भी रोग में उपयोग कर सकते हैं जैसे पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है गौमूत्र पीना शुरू करो खुल के आएगा पेशाब में जलन होती है गौमूत्र पीना शुरू करो जलन बन पेशाब कई बार लाल रंग का आता है गोमूत्र पीना शुरू करो नॉर्मल कलर होगा मूत्र के लगभग 22-23 रोग इस अकेले गोमूत्र से ठीक होते फिर आपको कब्जियत बहुत है कब्जियत पेट साफ नहीं हो रहा है तीन दिन गोमूत्र पी लो आधा आधा कप चौथे दिन से एकदम पेट साफ होगा एकदम पेट साफ फिर आपके शरीर में बीसियों रोग हैं वात के कफ के पित्त के आप उसमें उपयोग कर सकते हैं पित्त के रोगों के बारे में बागवती जी की एक बात याद रखना कि गोमूत्र पित्त के रोगी जब भी लें तो वो घी का उपयोग ज्यादा करें पित्त के रोगी पित्त के रोगी आप समझते हैं गैस बन रही है ऐसे ये लोग अगर गोमूत्र पिए पित्त ठीक करने के लिए तो घी ज्यादा खाएं बस इतना ही निवेदन है उनका बाकी वात और कफ वाले तो कुछ भी करें तो बाल में उपयोगी शरीर गोमूत्र की मालिश करो आप तो आपकी त्वचा पर जितने भी सफेद सफेद धब्बे हैं ना सब चले जाएंगे आंखों के नीचे डार्क सर्किल है रोज सुबह ऐसे ऐसे गोमूत्र लगा लिया करो डार्क सर्किल चले जाएंगे आप खाज हो गई खुजली हो गई एक्जिमा हो गया थोड़ा मालिश कर लो सब खत्म हो जाए तो यह गाय का मूत्र अद्भुत है अब इस गोमूत्र को ज्यादा आज के समय में लोगों ने उपयोग करने के लिए एक टेक्निक डेवलप की है कि प्योर गोमूत्र मिले तो वैसे सबसे अच्छा होता है लेकिन क्या करते हैं आजकल के गोमूत्र को उबालते हैं तो उसकी वाष्प बनती है वाष्प को ठंडा करके अर्क बनता है अर्क अर्क तो आप समझते हैं तो गोमूत्र अर्क भी इस्तेमाल हो रहा है लेकिन मेरा कहना है कि प्योर मिले तो सबसे अच्छा नहीं मिले तो अर्क ले सकते नहीं मिले तो लेकिन अर्क ज्यादा नहीं लेना अर्क सूक्ष्म मात्रा में ही लेने के लिए बाघ ने नियम दिया है वो ये कहते हैं कि अर्क अगर लेना है तो एक चम्मच पर्याप्त है मूत्र पीना है तो आधा कप पर्याप्त है अर्क लेना है तो एक चम्मच पर्याप्त है तो अर्क भी ले सकते हैं अब बहुत लोग अर्क बना रहे हैं गोमूत्र का आपको जो अच्छा लगे ले सकते हैं ये निरंजन भाई भी बना रहे हैं इनसे भी ले सकते हैं ये यहीं पर इनकी गौशाला चला आप भी गौशाला बनाए तो उसमें भी अर्क बन सकता है और अर्क बाजार में 500 रुपए लीटर बिकता है बड़े बड़े वैद्य खरीदने को तैयार हैं। आप खाली गोमूत्र से अर्क ही बनाना शुरू कर दो एक गाय ढाई से तीन लीटर मूत्र देती है और सौ गाय अगर आपके पास हैं, तो साल की इनकम एक करोड़ की आराम से हो जाएगी अर्क बेच के ही हो जाएगी अर्क के बाद जो बचता है ना जिसको हम कचरा समझते हैं उससे साबुन बनता है साबुन और इतना अद्भुत है वो साबुन कि शरीर के त्वचा रोग खत्म कर देता है अर्घ निकालने के बाद जो बचता उससे शैंपू भी बनता है साबुन भी बनता है वॉशिंग पाउडर भी बनता है आपका फर्श साफ करने के लिए वो जो आप फिनाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना ये गोमूत्र अर्घ का भी बनता है फिनाइल गाय के गोबर से टाइल्स बनना शुरू हो गए इस देश में टाइल्स समझते हैं जो छत में लगाते हैं और वो लगा दो तो टेम्परेचर पांच डिग्री कम कर देता है टेम्परेचर पांच डिग्री कम कर दें तो ऐसी अद्भुत गाय भगवान ने हमको दी प्रकृति ने दी इसका संरक्षण संवर्धन हम करें मूत्र का उपयोग करें गोबर का उपयोग करें घी का उपयोग करें दूध का उपयोग करें और हर चीज उपयोग करेगी तो मांग बढ़ेगी मांग बढ़ेगी तो गाय आएगी आप भी गाय रख सकते भारत में बहुत लोगों ने गाय रखी है और कई लोग तो ये सुन सुनकर कार बेच के गाय ले आए स्कूटर बेच के गाय ले आए मोटरसाइकिल बेचके क्योंकि वो कहते हैं राजीव भाई आप ही बोलते हो दस साल के बाद मिलेगा कि नहीं डीजल पेट्रोल भरोसा नहीं फिर ये कार करेगी क्या बैलगाड़ी में लगा के ले जाना पड़ेगा तो पहले ही गाय ले आओ तो गोबर गैस तो मिल जाएगी गैस मिल जाएगी तो डीजल ना मिले तो भी कार चल जाएगी पेट्रोल ना मिले तो भी कार तो ये सब मैंने आज आपको कहा बागवट चिकित्सा का एक पूरा चैप्टर इस पर है गोमूत्र पर मैंने उसके कुछ सूत्र आपको बताए आप आज से इनका पालन करें अपने जीवन में और सुखी रहें निरोगी बनाए ये जितनी भी बातें मैंने कही हैं ये किताबों में हैं गोमूत्र चिकित्सा पर विशेष किताब हमने बनाई है उसमें भागवट के 64 सूत्र हैं सब तो नहीं लिए 64 सूत्र हैं वो आप चाहें तो ले जा सकते हैं और वो पुस्तक पर मेरा कॉपी नहीं है सबको कॉपी करने का राइट है आप क्या करें उस पुस्तक को अपने नाम से छपा लें हमारा नाम निकाल के अपना लिख लें तो मैं कभी मुकदमा करने नहीं आऊंगा क्योंकि मैं मानता हूं यह बात जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो हमारा लक्ष्य है गाय बचे और बागवत चिकित्सा में गोमूत्र का उपयोग होने लगे मेरा लक्ष्य तो वो है पुस्तक ज्यादा लोगों तक जाएगी तो तभी यह हो पाएगा और मैं अकेला कितनी छाप छाप के बांटूंगा मेरी एक लिमिट है लेकिन सब अगर यही करने लग जाए तो लिमिट टूटेगी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा इसपे सी डी भी बनाई है पुस्तक भी है आप चाहें तो ले लें अभी प्रश्न आपके आज समय थोड़ा ज्यादा ले लिया मैंने माफ करिएगा जी प्रश्न एक सवाल यह है कि आपने कहा कि गोमूत्र में सबसे ज्यादा कर्क्यूमिन है लेकिन हल्दी में भी कर्क्यूमिन है हाँ वो कल बात करने हाँ, वाली हल्दी की बात कल आएगी हल्दी में भी बहुत कर्क्यूमिन है और एंटी कैंसरस सारी प्रॉपर्टी हल्दी में है और दूसरी बात यह है कि जैसे त्रिफला चूर्ण है मेथी है गोमूत्र है तो ये क्या क्या चीज सुबह में लोग लें क्या क्या पिए हाँ क्या क्या लें अच्छा देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है ये सवाल प्रदीप भाई का बहुत अच्छा है कि इतनी सारी चीजें अब आपके सामने हैं सवेरे क्या क्या लें तो मैं आपको एक छोटी निवेदन ये विनती के रूप में करना चाहता हूं कि तीस तारीख को सुबह मैं एक सेशन करना चाहता हूं आपके साथ इसी भवन में वो यही प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्योंकि ज्ञान जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना तब हमारे सामने सिलेक्शन की समस्या आती है कि हम क्या क्या करें अब सवेरे लेने के लिए इतनी चीज हो गई है तो आप दो दिन इंतजार कर लें तीस तारीख का सेशन मैं इसी के लिए करने वाला हूं कि जितना आपके पास ज्ञान आ गया अब इसमें से सलेक्टिव कैसे हों कौन कौन सी एक दो तीन चीजें करें जो आपके लिए पर्याप्त हों वो मैं आपकी प्रकृति स्वभाव और चिकित्सा रोग के हिसाब से बताऊंगा जैसे वात वाले हैं वो क्या क्या कर लें पित्त वाले हैं वो क्या क्या कर लें कफ वाले हैं वो क्या क्या कर लें और ये जो सारा बोला है इसका समप भी 30 तारीख को सुबह सात बजे से नौ बजे के इसी सेशन में मैं करूंगा गाय के बारे में आपने बहुत कुछ बताया अच्छा है गाय का पंचामृत जो होता है वो इतना शुद्ध होता है जिसकी कोई हद नहीं सही बात मैंने इसका सदुपयोग किया है पांचों चीजों को जिसको मिलाकर के आप ले तो जिंदगी भर की जैसी जैसी बीमारी हो वो आपकी दूर हो जाती है उसके बारे में आप बताते हैं गाय का दूध गाय का घी गाय का मूत्र थोड़ा गाय के गोबर का रस और ये सब मिलाकर थोड़ा गुड़ ये है पंचामृत इसमें गुड़ की जगह शहद भी मिला सकते हैं क्योंकि दूध में वैसे शहद नहीं मिलाते लेकिन गाय के मूत्र के साथ चलता है घी में शहद नहीं मिलाते लेकिन गाय के मूत्र के साथ चलते तो पंचामृत बनाने की विधि पुस्तक में है आप ले लो ये पंचामृत का इनका जो रिजल्ट है वो पूरे देश में वैसा ही रिजल्ट है बात पित्त कफ तीनों पर एक साथ काम करता है बहुत गहराई से असर करता अब नॉर्मेलिटी इन हॉर्मोन्स उसका कोश क्योर है हाँ बिल्कुल है आप इसके लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे जरूर मैं आपको लिख के देता हूँ जरूर जरूर देखिए मेरे पास एक लिखित चिट्ठी आई है बहुत खुशी की बात है चेन्नई में गौशाला है तो बहुत अच्छी बात है बस दुख की बात है कि उसका मैनेजमेंट सही नहीं है यह दुख की बात है तो आप गौशाला वालों से मिलकर उसका कुछ मैनेजमेंट सुधार लो और मेरी तरफ से गारंटी दो कि एक भी गाय घाटे का सौदा नहीं है दूध दे या ना दे सेक्रेटरी हैं बहुत अच्छा जी आप बोलेंगे इनको माइक दे दीजिए जरा चेन्नई में पिंजरापोल है जहाँ करीब सत्ताईस गाय हैं ये सब बुड्ढी गाय है जो दूध नहीं दे रही है, है। और हम इनका पालन कर रहे हैं आप है। जैसे लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट बराबर नहीं है ये बात नहीं है वही लोग बोलेंगे या तो उनको दूध नहीं मिल रहा है अगर वहाँ आके आप पर्सनली आके देखे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैनेज कैसे किया जाता है कहना बहुत इजी है लेकिन करना बहुत मुश्किल है इसलिए आपसे विनती है कि आप सब लोग वहां आइए देखिए और हमें किस तरह का सहयोग दे सके आप सहयोग दीजिए धन्यवाद बटाटा नहीं खाना नहीं सुबह सुबह खाना तो वेट नहीं बढ़ेगा रात को खाओ तो वेट बढ़े पराठा रात को नहीं खाना सुबह खाएं आप थोड़ा या तो चूना खा लो और आज जो बोला है थोड़े दिन या तो गोमूत्र पी लो एलर्जी सब तरह की ठीक हो। चूना खाने के लिए एक ग्राम चूना दही में मिला के या मट्ठे में मिला के छाछ में नहीं तो पानी में मिला नहीं दिन में सुबह गुस्सा नहीं आए गाय का घी नाक में डालो गुस्सा नहीं आए गाय का घी नाक में डाल के सोना एक दिन में अगर आप मेहनत का काम करते हैं रात को मैं बोल रहा हूं मेहनत का काम करते हैं मजदूरी करते, तो करते हैं तो आठ घंटे नींद चाहिए मेहनत करते आठ घंटे और अगर मेहनत नहीं करते सिर्फ बैठने का काम है तो साढ़े छह घंटे छह से साढ़े छह घंटे गोबर गैस गाय की गोशाला जो होती है ना जहां गोबर है वहीं पर यह गोबर गैस बनती है और वहीं से सिलेंडर में भर के हम सबको दे सकते गोमूत्र वैसे ताजा हो 48 मिनट में पी लेना चाहिए बोतल में भर के चार पांच दिन तक रख सकते कांच की बोतल बीपी के लिए सबसे अच्छा मेथी दान रात को पानी में डाल के हाँ